बड़ निक मृंपादपजेतांबर घोरुचि सनापन सदन सुलभ गुण जन शलयापन तस्मी श्रीगुवेन जयती निजप्दे परम दशा जैतुल पद्त प्रेम होधिकी गोपो सिद्धा दा सां परमशोहित मधुरी निर्वतु निषदपी जातु को कॉपी सख्त सदैत जो भो विभा सुमधुर नोभा जगती कमक कृष्ण चैतन्य हरिहतिश श्री सती सु जगती मथुरा देवी श्रेष्ठ पुरी सुमन परम दईता कंसारे दईरिता दुविता हर मे भक्ति प्रतिपना जगति महिता विदुरतो जयती तरणी पुत्री धर्मरा साध कलयति मथुरा शख्ते गंगा बहुत हईता तत्दप्रूत बहती जयति जयति बृंद मै तमु विरमित रमयती स सदात्र सरित मधुरवेणु वर धनुराशि गोवर्धन जित शैलकुलाधिरा गोपिका दास कृष्णन सक्रमताज सत्ताह फकर पद्मकेश जयति जयति कृष्ण प्रेम भक्ति जी निख निगमतत्व गुढ़मद भजती शरण का वैष्णव त्यमान जप ज जन तपश्याम न्यासनिष्ठ <laughs> जगती जगतीम धर्मं ध्यान पूजा कथम कथमी सकीदात्म मुक्तिदिज परमृतमेपीवूषण न श्रीकृष्णचंद्र निरुपाधिप नृपो तेम रु नारायण नमस्कृत नरंजरोम देवी सरस्वती व्यास तथ मुतिर जगती परा सरस सत्यवती हृदयनंदन व्यास यशाश्यक जगदीपीसो विधायन वंदे अतुलित बलधाम हे मशला अतुलित बलधाम हे मैलादेहुवन किसान ज्ञानीना अग्रगणिन सकल गुण निधान बामराधीश रघुपति प्रिय भक्त बात प्रोश वृंदावन बिहारी लाल श्री श्री माता की जय ज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय ज शिवदेव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित महाराज की जय जा। जय जय श्री राव प्रथमस्कंध अथ प्रथम जन्मा नयादार विघर तेने ब्रह्मिदादिकवै मुझ तेजवाई मिला ज से सदा निरस्त तो परम था इनकी आज प्रथम दिवस तो जैसे महात्मा के दिवस वर्णन हुआ किस जीव जगत में दो ही पद्धति है प्रवृत्ति मार्ग एवं निवृत्ति जिस मार्ग जिसे प्रवृत्ति मार्ग वाले के कहा गया कि कोई भी शुभ काम करे तो कोई गणेश पूजा हो ऐसे निवृत्ति मार्ग वाले से कहा गया कोई भी शुभ काम करे तो पहले अपनी को स्मृति करके करके आशीर्वाद काम में चले तो भगवान पुराण छह भी अपने मन की संतोष लाभ नहीं किया तो देवश्री श्री नारद नारदी महाराज भगवान ने जब को निर्हतु भगवत धर्म वर्णन करने की चर्चा चलाए, तो उनकी आदेश लेकर इन भागवत में अब सोचने लगा कि मैं वर्णन करूं या लिखू तो बद्रीनाथ भगवान विरा ने उनसे आगे व्यास कराया हुआ श्री सिद्धेश्वर भगवान गणेश जी से ब्याह की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे ऐसी इच्छा है भगवान के निर्मल दास को वर्णन करने की तो कृपा करके आप लिख दो मैं वर्णन करूँ आप लिख दो गणेश जी बोले देखो जी मैं लिख तो दूंगा पर जो तो सत तो पे लिखूंगा तो क्या सत्य तो जो लेख के देखते मेरी कलम जहाज जाएगी फिर उससे आगे बनाया अब व्यास जी ने सोचा ये भी समस्या है भाई एक कविता वर्णन करने में समय लगती है तो व्यास भगवान ने बोले ठीक है भगवान आपको बात मेरी मंजूर है परंतु मेरी भी कोई शर्त है बोले क्या बताओ बोले तो मैं जो तो कहूंगा बिना सोच के आप ले नहीं सकोगे आपको सोच के देखना पड़ेगा चैत में कर अब जब भगवान वर्णन करके प्रवृत्ति हो जाए जब देखिए अब तुम क्या बोलूँ सो ध्यान में आवे तो ऐसी श्लोक रच दे कि दित्य अर्थ बोधप ये अर्थ सही है कि ये अर्थ सही है तो सोचने में ना गणेश जी को टाइम लग जाए ये तुम्हें हजार श्लोक कर भगवान की लीला ही अपर है तो जब इस शुभकर्म में निश्चय हो गए कि लेखनी है वर्णन करनी है तब तो उन्होंने अपनी इष्ट जैसे कहा गया भगवान सैन अनादिरादि अपने में जो विहार करने वाले आनंद कंद मंद्र सिं नंद नंदन सुन गुआरिया सारे अवतार की अवतारी है शास्त्र में भूरी भूरी प्रमाण है तो इनकी वंदना करके कहते हैं कि जतो न्यात जतो जातो जन्मादि भवती जिन परमेश्वर से ही इस सारा चराचर जगत को आविर्भाव हुआ न्यात इतरत तो और जिनको संजोग में सृष्टि होते हैं और इतरत जिनको वियोग में सारी समाप्त तो हो जाती हैं। अभी देख लो एक दिन अंगना ना मिले जीव रह जाए एक दिना पानी ना मिले जीव रह जाए परंतु सास ये जो सास चलते ये अगर दोनों तो गई गाड़ी सारे शरीर को रक्षा करने वाले ही सास सास से जीवित रहते हैं तो इस प्रकार जो हर घट में विराजमान है सास रूप में चैतन्य शक्ति रूप में जो विराजमान है उनका हम वंदना करें बोले महाराज एक कोई काम करे तो बिना गुरु से होए नहीं और इतनी विशाल संसार को रखने के लिए इन परमेश्वर किन से शिक्षा किया बोले भाई चारे अभिम जो इस शिष्टि कार्य में निपुण है कार्यों कोई सोचो में को कर, को को कर, एक ही सारे पादा होते हैं पर सबको सब सबको सबको बुद्धि ये कोई मामूली खेल है ये तो ईश्वरी समर्थवान है जो जो अर्थ है स्वाभिज्ञ बोले तुम्हारे फिर बताओ लो कहू किसी से सीखो क्या जो सरा स्वयं राजत जो सव है जो वेद की प्रवर्तक है उन कौन से सीखेगा जो है सब सार कुछ है तो इसलिए उनको काउ से सीखने की जरूरत नहीं पड़ा, पड़ा।, पड़ा। जिन्होंने काव्यों के आदि कवल हिता जो आदि कवल हिता ब्रह्म देने यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद और आदि कवि के अर्थ कवि जो शब्द है इसका अर्थ ब्रह्मा जी जो आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ही सारा वेद वेदार कर दी पढ़ाए दी और वेद कैसी है देखो ये जिन वेद के अर्थ से बड़े से बड़े कविश्वर मुनिष् मोह मान जाते हैं ऐसा वेद को जो ब्रह्मा जो पढ़ाए थे औके तेज वाली बृता विनिमय देखो इनकी माया के वैव कैसा है जो माया के प्रभाव से तेज में पानी बुद्धि हो जाते हैं पानी में तेज बुद्धि हो जाती है इसका तो किया गया जिसमें जेठ की महिना जंगल में हरिण ढोलती है तो कहूँ भूमि है जहाँ कोई घास पेड़ पत्ता कुछ नहीं होते सफेद भूमि होती है वहाँ जब धूप किरण लगते हैं तो दूर से चिक चिक चिक करते है, इसको बोलते हैं मरीचिका मरीचिका तो चमक देख करके हरेन पानी सोच करके भागते हैं पर भागते भागते उनको जान खत्म होता तो है पानी नहीं मिलती और जहाँ जैसे दुर्योधन जल बुद्धि हो गई स्थल में जल बुद्धि हो गई तो देखो ऐसे ही हम सब तुम्हारी हम सब जितनी जगह में जीव है ज्ञान की अधीन होकर माया की अधीन होकर कहा सुख है उधर दृष्टि नहीं है खाली मैं मैं मेरा में, मेरा करते, करते सारा जीवन भाग रहे दौड़ रहे फिरा रहे खत्म हो जाते है, पर सुख शांति जो काँची है इसमें हाथ नहीं लगती है ऐसे चलती है तो देखो तेलवार मतलब भाई जिस परमेश्वर से सत्य गुण रजगुण तमगुण तीन प्रकार की जो सृष्टि है ये मृषा अमृषा भवती मृषा माने झूठ अमृषा माने सच तो दोनों एक आधारित कैसे हो गो? तो प्रभु की सृष्टि में देखो लो कि जैसे मनुष्य को बा और नाखून शरीर के आश्रय बिना तो रह नहीं सकता और शरीर से इसको अलग कर दी जाए तो शरीरधारी को कोई कष्ट अनुभव होता है ऐसे ही जो ईश्वर की से ही माया रहती है उनमें सब जीव रहती है अगर सारे जीव धंस हो जाए माया भी ध्वस हो जाए तो ईश्वर को कोई हानि महसूस नहीं होती है। तो वाले देखो जत्र है और क्या करते सदा कुहकम अपनी कांति के प्रभाव से कुहक मान माया जो माया के दूर में हटा रखा है कहते हैं जनमाना जैसे पते मियाँ ये माया भगवान के दृष्टि के सामने खड़ी नहीं हो सकती है तो दूर दूर में रहती है ताकि से माया जो दूर में हटा और क्या करते? ऐसा सत्य स्वरूप परमेश्वर को हम लोग ध्यान करें बोले तो मानो ध्यान धीम ही बहुवचन कैसे दे दिया व्याकरण लिया जो नीचे पकड़ता है बहुवचन प्रयोग कैसे हुआ तो कहते देखो या भागवत की जितनी प्रेमी है श्रोतृवर्ग है इन सब को आत्मसात करके अपनी मां करके और श्री व्यास जी बहुत के प्रयोग किया अथवा शिष्याभिप्रायन जितनी भी पुत्र परिवार स्त्री पुत्र परिवार सबको अपनाए करके और के प्रयोग किया में बहुवचन होता है ये ये भगवान जो है जो जो भगवान इस प्रकार एक श्लोक वर्णन करके अब सोचा कि भागवत में होगा क्या इनको निरूपण करा है धर्म कई तरह अत्र परम निर्मत सरान सताम छाल छपट रहित जो परम निर्मो महापुरुष को जो धर्म है उन्हीं को वो कैसे कैसे कि सब को जानने के लायक है और निरूपण होगा वस्तु यथार्थ ठीक है और अत्र वस्तु शिवरम इनको जो जान जाएगा शिवम मंगलम इनको जानने से सबकी मंगल होएगा और तीनों ताप से जो जीव दिन रात पजर रहे इन ताप से भी मुक्त हो जाएंगे तो भागवत भागवत महामुनि महामुनि शक्ति जो किया है भागवत को छोड़कर और कोई शास्त्र में इतना ताकत नहीं है तो तो बोले ऐसा कोई ताकत नहीं है कि सुनते ही ईश्वर उनके दिल में आज विराजमान हो परंतु जो कोई भागवत की रुचि करेगा उसके दिन में ईश्वर निरंतर निवास करेंगे तो बोले ऐसे भागवत को हर व्यक्ति क्यों सुने क्यों पढ़े बोले देखो सुश्री कक्ष भी सुश्रू शुभि कृति जन्मांतर सहस्रेश तो ध्यान समाधि भी नाराणा खिनो पापाण कृष्ण भक्त प्रजाते जो हजार हजार जन्म तक करके आए हैं जिसका कोई में दोष नहीं है ऐसे निर्दोष विशुद्ध ये भागवत में रुचि को नहीं जब से रुचि होगा तब से भगवान में उनको मन जम जाया ये वस्तु बोल के क्या कह रहे कि भागवत आई कहा निगम कल पुितम फुल निगम मन वेद वेद रूपी को सार स्वरूप फल रूपी श्रील भागवत है और पेड़ में पक के आए बोले महारे इतनी ऊपर से अगर गिरे तो बिखर जाए बोले नहीं परंपरा है भगवान ब्रह्मा जी के जियो ब्रह्मा जी नारद जी के चतुर्शल तो में जियो नारायद जी ब्यास जी को जियो व्यास जी सुखदेव जी को जियो और सुखदेव जी मत्र ऋषि के दियो मत ऋषि ने साठ हजार ऋषि के स्वभा में वर्णन किया जिसने भी कि कोई काम नहीं तो सुगम जब से सुखदेव के रूप स्पर्श हुआ तब से एक बड़े ही स्वादिष्ट हो गए तो ऐसे भागवत को जीवन पी आप लोग निरंतर पान कर प्रसारण तो मुह रहा भू भावुका हे भावुका ऋषिका निरंतर निरंतर आप लोग पान करते रहो एक तीन श्लोक में वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार करके आप कह रहे हैं कि से का दय सत्रं लोकाय में साठ हजार महर्षि को साथ में लेकर सोलह कृषि विराजमान है तो हुआ क्या तय तो पदार्थ प्रात होता एक, एक दिन प्रतःक काल में अपने होमन आदि करके मनोप्र श्रम वगैरह करके और ईश्वर को ध्यान कर रहे ऐसे समय श्री सुखदेव जिसम शुद्ध जी महाराज पधारे इनको देखते ही स्वागत किया बड़े सुंदर दिव्यास में विराजमान कराए और उनको विधिवत पूजन करके फिर ऋषि लोग एक समय में कहने लगा दया पूरा पुराणी से तिहासा ये महाराज अपने सारा पुराण इतिहास ये सब आपने पढ़ रखा है और खाने पढ़ लिया। ऐसे नहीं उनको धर्म ने तो उनको भी किया। और देख देख देख दे <coughs> और जानते उनको किया भगवान जितने शास्त्र सब हो उन्होंने बनाया उनको भी जानते हैं मतलब क्यों सिर्न शिष्य होते हैं उनको दिल में उनको कान में जो शास्त्र को बहुत गूढ़ अर्थ है वो भी गुरु लोग बता देते हैं तो तत्व तत्व आयुष्मन है आयुष्मन उन शास्त्र पढ़ के जो आपने निश्चय किया तो सो आप एकांत तथा श्रेय स्तमश से पुरुषों का एक सबसे उत्तम क्या वस्तु है एक पहला प्रश्न पुरुषों को क्या उत्तम वस्तु है अत साधो सारे तो सारे शास्त्रों को तो जो सार है इसका वर्णन करो सूत्र जाना भक्त आप जानते हो कि तो भगवान किसरी देवो की वसुदेव में आखिर अच्छा हुआ था देव क्या वसुदेव से चिकित्सा क्या इच्छा करके इन्हें जन्म लिया ये किसके प्रश्न हुआ तो बोले देखो कौन से काम के लिए आपने प्रकट हुआ फिर कल द्रूही जो सब लीला अथा खाई हर हरुण अवतार कथा सुना भगवान को कितनी जो अवतार है और क्या क्या उनकी काम है देखो जी ही जो जोश्वरे कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म वर्मणे श्याम कांगनो पेटे धर्म कौन शरण ये सनातन धर्म जो है भगवान कहते हैं बिना परिनाशा धर्म संस्थापन तो जब भगवान छोड़कर के में चलेगा तो यह सनातन धर्म किसके आश्रय में रहा ये छह प्रश्न जो है सब ऋषियों ने एक साथ कर डाला और इसी छह प्रश्नों के उत्तर में पूरे भागवत वर्धन होती जाएगी तो ब्याजी इति अपनी गुरु जी को करते वंदना पे कर जंगल में चले गए जिनको जन्म के काम कुछ किया नहीं और फिर भगवान की गुण सुन के दोबारा आके व्यास जी से जो पढ़ा है उन आदि जो गुरु हैं श्री सुरेश जी के चरणार्थ में मेरा नमन है जान भाव मघिल सारंभ जिनकी अनुभूति जो है सारे शास्त्र को सार है और अध्यात्म दीप जो अध्यात्म विद्या को प्रकाश करने के लिए एक प्रकाश स्वरूप है जिन्होंने संसारी के प्रति कृपा करके जो बड़े रहस्यमय इनको जो व्याख्या किया उन व्यास नंदन महामुनि सुखदेव के चरण आरण में हम सब सर्व की इस प्रकार वंदन करके फिर सोचने नारायण नमस्कृत नारायण भगवान धर्म को प्रचार करने के लिए तप धर्म दे कर में विराजमान उन कर। सारी बानी को करो और बनाने वाली भगवती मां सरस्वती के चरणारिंद को वंदना किया और फिर व्यास फिर व्यासि को वंदना किया फिर जैन उदी रहे अर्थात श्लोक का उच्चारण किया क्या बोले हे आपने बड़ी सुंदर प्रश्न किया जो सारे जगत की मंगल करने के लिए देखो कृष्ण जो तुमने कृष्णो को प्रश्न किया जिससे आत्मा प्रसन्न होते हैं देखो जी सब पुंसम परो धर्म जातिर खजे ये ही जीव का सर्वोत्कृष्ट धर्म है जिससे अधक्षज भगवान के अधक्षज मैंने जो अपने इंद्रियों को अधिन में रखते हैं उन भगवान की जो चरणार्वन में भक्ति हो यही ही सर्वोत्कृष्ट धर्म और शास्त्र में वर्णन किया है देखो स्मर्तव्यम सततो विष्णु विस्मर्तव्यम नजातुचित सर्व विधि निषेध है एतरेव किन करा भगवान के हमेशा याद रखो ये जो विधि है सब विधि के गुरु है भगवान के कभी भूलना नहीं ये तो जो निषेध है जितनी निषेध है सबका कुल देखो जनो वासु भगवत भक्ति अगर भगवान की चरण में भक्ति हो तो बैराग जो ज्ञान अपने आप आ जाए धर्म और जो अपनी सधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भैया प्रणी तो धर्म वेद में जो निरूपल क्या हुआ है अपनी अपनी शेष अधिकार या अनिष्ठा सहुना परिकीर्तता अपने अपने अधिकार में जिनको जितना हक है वो अपनी मान के चले तब साफ़ सही हो, होगा धर्म से जाप वर्ग से नकलपति देखो धर्म करके मुक्ति प्राप्ति होना ये कोई बड़ी बात नहीं है इंद्रियो प्रति देखो कामना करे कि अपनी इंद्रियों को चरितार्थ करे इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए ई नहीं है तो बस जीव स्व तत्व जिज्ञासा जीवों को ये कर्तव्य है कि हम कौन है कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है मैं कैसे मोह में फंस रहा हूँ इस मोह से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूँ ऐसे गुरुजन से प्रश्न करके और सुन करके ज्ञान लाभ करके ईश्वर की चरणविंद में अगर मन के रमाे तो यही जीव का सबसे बड़ा धर्म पहले प्रश्न था तुम संग एकांत तो श्रे इसके उत्तर हो गए अब कहते हैं भगवान कितनी अवत्या लिया चीह पौरुष समूपम भगवान मोहतादि भी पहले तो भगवान जो सृष्टि करने के लिए समृतम सोलो सला आदो लोगों से शिक्षा अपनी लोक सृष्टि करने के लिए सोलह दिशा में जो प्रकट हुए हैं जिस दिशा में जोड़ो तो कारण रहे हैं यही अवतार नाम जितनी है, तो है। तो जन्मे अवतारि देव तिर नादय जिसकी अंश की अंश की अंश से देवता मुनी ऋषि ये सब पादा होते हैं प्रथम देव वही भगवान शुरू शुरू अवतार में सनातन कुमार और सनकन सनकुम का जब धरती चली गई प्रशासन में तो बराबर धारण करके जो धरती को लाकर स्थापना किया दूसरा अवतार है और तीसरे अवस्था मुके पंचम कपिलोना श्री कपिल देव प्रकट होकर के अपनी माता श्री देवभूति जी को जो परम ज्ञान के उपदेश दिया था सख्ते घर में शिव भगवान प्रकट हो गए अंग अर्थात किससे जीव कल्याण होगा किससे नहीं होगा इसको शिक्षा दिया है फिर आकृत के हि रुचि के हिहा जन्म लेकर के और जो देवता वरुण के अमृत पार कराए थे अष्टम मेरे दिव्यांग में जन्म ले करना किसी से घृा नहीं करना धर्म शिक्षा दिया। देखो हफ्ते फिर में मशाप होकर के अधिका दिया और मंगल माध्यम कम पृष्ठ एकादश अवतार में श्री हरि ने धारण पर्वत को पीठ में धारण किया था और को जगतान असुरों को किया है और दसम मास में दूसरी बारह अवतार में धनंतरी हुआ तेरह अवतार में महिनी तो बन कर अवतार में धारण करके किया था, और पंद्रह अवतार में बावन बनकर अवित्र मैया को न करो और सर्व को बड़ी महाराज से मांग करके देखो 16 अवतार में जो सारी ब्राह्मणों को हिंसा करने वाले थे। इनको इकतीस बार नृत्य दिया था परशुराम फिर 17 अवतार में सत्यवती व्यास की जन्म लेकर के जिन जगत को शिक्षा देने के लिए इतना शास्त्र बनाया नव शुक्र निर्दारी सत्र अवतारण एको बी सौ उनस में बलरामी 20 में श्रीकृष्ण प्रकट होकर के बीस में प्रम राम कृष्ण की धुवो भगवान कहाथ को भारत को आपने उतारा के सुन महारेश्वर कृष्ण बुद्ध मुझस हाँ, में रूप से है जगतपति और कलि युक्ति आखिर में संभवपुर गाँव में विष्णु शर्मा ब्राह्मण की घर में और श्री कर्की भगवान भगत होंगे और सारा दुर्गम को संहार करके सज्जन को पालन करेंगे अवतार को काम है तो में का कहता है तो, में से आए। और जो कौन -कौन ने तो ये बताते हैं, जो हमेशा होकर करके सनक सनंद सनक कुमार इनको प्रश्न के उत्तर दिया था वो तेईस में और चौबीस में जो गजराज को मुक्त किया था से। ग्रहा से ग्रह ने गराज को पांव पकड़ लिया था इस प्रकार 24 अवतार को संक्षेप से वर्णन यहाँ किया इसको द्वारा छोड़कर आगे जाकर ब्रह्मा जी नारद को बोलेंगे और यही प्रश्न नर नारायण के यहाँ भी यही योगा तीनों स्थान में एक ही बात को देखें अब कहते हैं व्यास संस्कृत मुनिराम दीर्घ श्री नाम ऐसे जो वर्णन कर रहे हैं जी तब उन ऋषि के बीच में जो ज्ञान में बड़े हैं विज्ञान में बड़े हैं सोर जी बोले सुत जी तुम तो बोलने वाले के बीच में बड़े निपुण हो तो आप कृपा करके कथा भागवत वार्ता भागवत कथा को वर्णन करिए कौन से युग में किस स्थान में किस कारण में और किस की प्रेरणा से ये भागवत को रचना हुआ और फिर जो भगवान यद्यादी को बेटा महामनि सुखदेव जी है बड़े किसी गृहस्थान में एक मिनट ठहरता नहीं सोधन मात्र नहीं दृहे सुग्रीय में धीना तुम ये गैया के दूध काटने में जितना टाइम निकले लगे इतनी देर भले का घरों में हो नहीं तो बस रोक अपने आपको आराम जहाँ तँ करें ऐसे महापुरुष इतना बड़ा भागवत को कैसे अध्ययन किया है बताओ को पूछ भी नहीं सकते तो बोले सुनो और मैंने ये भी बात सुनी है दृष्टान जनता ऋषि मैंने देखा जब मैया की गर्भ से जन्म लेकर और सुखदेव शुक, जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए चल पड़ा और ब्यास जी व्याकुलकर के तो बोले बेटा जन्म लिया और एक बार बाप बोल के पुकारा भी नहीं और पहले जंगल चल रहा तो चलो ये पीछे अरे पुत्र पुत्र कारे तो इनकी प्रति ध्वनि पेड़ पत्ता में होकर वहां से आ रहे पुत्र पुत्री बोले पुत्र पुत्र कौन बोल रही है तू मुझको ही बोल रहा है तब तो है उन्होंने ऊपर झंडे पाड़ के नहारी। और नहा रही और जब सुखदेव जी सामने आ गए तो सबने हाथ जोड़ करके इतर उठा करके उनको प्रणाम किया सुखदेव जी निकाल गए और इधर व्याह जी आ रहे हैं जब दूर से देखी तो तुरंत तो उठकर अपनी आपने पर्दा सब करें वस्त्रन को धारण कर लेने और फिर कुछ ही होकर बाबा धन लगा दृश्य को देखकर व्याह जी पूछे कि तुम्हारी हम तो तुम्हारे बाप के जैसा और हमारी बेटा जो है नव है सोलह वर्ष के उन्हें देख के तुम्हें शर्म नहीं आई और हमें देख के तुम्हें शरम आगदुष्टी तब उस अक्षरियों ने कही कि भगवान स्त्री है ये पुरुष है ये भेद दृष्टि आप में है नविक्त तो दृष्टि आपको तो बेटा जो है उनको इस संसार में मालूम स्त्री किसको बोले पुरुष किसको बोले उनको कोई मालूम नहीं उनको कोई ज्ञान ही नहीं तो उनकी पर्दा करने के लिए आपको आवश्यकता आप नहीं पड़ा और आपको पर्दा करना आवश्यकता पड़ा से आत्मा उनको में तो तब भगवान को गुण में आकर्षित हो करके आ करके भागवत को अध्ययन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया था आप पराश्रात वासुदेव कन्या अभी तो बात इतनी लंबी जाते हैं कहा तक संकेत है देखो एक ऋषि और वशिष्ट ऋषि इनके आपस में रंजसबाजी हो गए किस बात के ऊपर केवल राजर्षि और ब्रह्मर्षि इस शब्द के ऊपर विश्वित्री विश्वामित्र कहते मुझे ब्रह्म बोलो और वशिष्ठ जी कहते नहीं तुम तो इससे उनको गुस्सा हुआ और वशिष्ठ जी के सौ बेटे थे तो को मार डाला फिर भी ब्रह्म नहीं बोला फिर क्या हुआ एक था जो शक्ति करके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे महाभारत के देखे तो उनको मार नहीं सी तो कहा हाँ, हमारी संतान एक दिन आ रहा अब मैं कहा मन दुखी होकर के वशिष्ठ जी चले जा रहे जंगल में अब जब जा रहे तो जो बड़े बड़े पर्वत है वो कब हो रहे ब्राह्मण की शक्ति कितना है पर्वत बिल्कुल अलग हो रहा था बीच में होकर रास्ता दे रहे हैं और पर्वत को बीच में होकर वो जा रहे तो उनको पीछे पीछे शक्ति की पत्नी कौन है जिनको नाम है नाम वो जा रही है तो उनके शरीर में जो आभूषण है उनका राजा है वशिष्ठ जी बोले कौन ऐसे गोर पर्वत के बीच में बोले तो पिताजी मैं आपकी पुत्री तो हूं मेरी नाम है। अरे बेटा तू कहा जा रही है? पिताजी तो जब आप आप जा रहे हैं, आप रहोगे, आपकी चरण को और आपको बेटी बनकर मैं आपके चरण में पड़े रहूंगी मैं कहा बात तो ठीक है जो कोई संतान है ही ना ये अकेले बेचारी कहा रहें अच्छा बेटा चलो चल मिला फिर दस दो, पाँच करोगे तो एक बार वहां से वेद की धनी आवाज आने लगा ठहर गए वैशिष्ट जी बोले कौन वेद की आवाज कहाँ से आ रहे अजिशंती बोली कि पिताजी आपको नाती बेद है? मेरे नाती कौन है जो मेरी पेट में बालक है वो वेद पड़ा इस तरह हमारे वंश अभी है हमारे वंश में नष्ट नहीं हुआ चलिए बड़े आश्वासन बड़े शांति मिला मुझे तो उनके गर्भ तो तो में सम्राज कुछ ले रखे तो लक्ष्मी बेटा ब्राह्मण के सबसे अधिक बड़ा गुण है खमागुण तो खमास से ही भगवान प्रसन्न होते पर मत फल जो कर्म करके संस्कार भोगते तू क्यों जन्म तो करें। जब तो ही बात जात जो आने आया, तो बात पर जोगी, आया, के के हो, तब तुम्हारी जा तो बरा सरास को भगवान की कला है सरोस्वती की सरस्वती सरस्वती नदी के किनारे में सौम्य नाम करके बड़े दिब्बा दिव्य आश्रम है उनमें व्यास भी रहते थे और उन्होंने एक दिना प्रत्येक में नित्य नियम करके और दिव्य दृष्टि से देख रहे सारे जगत घोर तम अंधार में अवित में दुबाह हुआ है इन बेचारी को कैसे करना होगी सोचते सोचते जी तो दया भी उन्होंने सत्रपुराण लेखो चाहे संगीता लेखो महाभारत लेखो फिर भी मन की प्रसन्नता नहीं आई तो आपने सोचा कि मेरी कहाँ कमी रहेगी कैसे ना मेरे मन प्रसन्न हो रहा है तो कृष्ण से हमारा जो भ्यागार आश्रम प्राप्त तो। भगवान श्री कृष्ण को प्रेरणा से ही महामनि श्री नारद जी घूमते फिरते कैसे आ रहे हैं अपनी बिना बजा में भगवान की गुण का रहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मोरा देखिए आकाश मार्ग से ब्रह्मपुत्र भगविष्य सारी व आत्मा मानस ए बरे हे पराशर मनो आपकी मन बुद्धि निर्मल है शरीर प्रसन्न है ऐसे मांग करते हैं कि आपको कोई चिंता कि आप मन की बात मुखमंडल में कह देते हैं तो बताओ क्या करूँगी तो श्री भगवान बोले व्यास हे महाराज जो कुछ आप करें अस्थि में सब सब कुछ मेरा है परंतु तो फिर भी मैं समझ नहीं पाता हूं कि मेरी कहा कमी है जिस कारण मेरे मन की कोई शांति लाभ होता ही नहीं तब बोले श्री नारायण जी तो प्राय जस भगवतों मर है आपने निर्मल जस भगवान की वर्णन नहीं किया इस कारण आपकी मन की संतोष लाभ नहीं हो रहा <laughs> मैं तो तो तो तो, तो तो तो तो सब आपने दिया दिया दिया दिया दिया दिया थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा दे दे दे दे दे चना इससे जो भगवान की निर्माण होगा जैसे कहा बड़ा भंडार हो और वहाँ कुल्ला सुकुरा में डरफिंद्रो वहाँ कभी हंस नहीं जाता है हंस नहीं जाता है वह दुनिया भर की कलवा खट्टा हो जाती है और बड़े शोर मचाते हैं ऐसे ही शास्त्र में संसार लोग कर्मकांडी लोग डुब रहेंगे और जो निष्किचन परमहंस वहां सोगा वो इसमें रमेगा नहीं उनको क्या के केवल प्य निर्मल वस्तु चाहिए आश्री वस्तु चाहिए भगवान के निर्मल वस्ती प्रेम भाव से तो वो आपने, किया देखो आपने सोचा मैंने बहुत कुछ किया पर मैं सोच रहा हूं कि आप गलती व्यक्ति कर चुका क्या? है क्या धारणा प्रत्येक स्वभाव महाविक्रम जीव के स्वाभाविक स्वभाव जीव जीव को जीव को भाग भागते और ऐसे तो जैसे पत्थर में महिला लोग पानी खींचते तो काट काट कर निशान बन जाए तो वो कभी मिटे ना ऐसे ही कर्म करते जीव को दाग पड़ जाए वो कभी मिटे ना और फिर तुम्हारी बात ने ऐसे कहा तो तुम खुद करोगे तभी ठीक ऐसे मान जाए तो इसलिए अगर आपने मांग की तो क्या धर्म फिर सोचे ईश्वर के निर्माण भक्ति को वर्णन करो नाराय सोच रहा है कि हम व्यक्ति ये तो सब धर्मों का नाम मिटम हरे भजन ना पक्को अथपते तत नदी तो सब धर्मों को त्याग करके भगवान की जनार्दन में जीव र्या और सागरपुरी ना हो और फिर तो भी इसमें मर गया तो उसको क्या गति होगी नारद जी दक्ख कोलव भद्र मुश्किन एक बात बताओ गुरु में ऐसे बाप का पछी चले रहता है अरे मुझे दया करो पर देखो दक्ख कोलव भद्र अगर भगवान की भक्ति करते करते मर जाए तो उसको भक्ति थे और बीच में गया, तो फिर जब दोबारा जन्म हुआ तो तुरंत उसी स्थान में पहुंच गए इनकी पत्नी ने कुछ कह दी थी बहुत लंबी हो जाएगा, और ऐसे ही श्री विन्द मंगल ठाकुर महाराज थे उनमें जातर के भक्तों थे जब उनको चिंता उनको कहेगी तो सब छोड़कर सख्तारण सख्त श्री कृष्ण भगवान को दर्शन हुआ उनको राम जी के दर्शन हुआ देव जी ये जो कर्म है ना एक तो एक लोहे की गोली है लोहे की और भजन कैसे है कि सोने की गोली है दोनों को जमीन में डालो पड़ी रहेगी सौ साल पीछे अगर तुम उनको बिका तो सोने तो जल कर क्या रहेंगे इनमें काम नहीं जाएगा और लोहे की गली जो है वो जंग लाट करके गल के मट्टी में मिल जाएंगे तो निशान ही नहीं ऐसे ही कारणों जो है लोहे की गली है इसके निशान नहीं रहेगा और भक्ति घर जो है सोने की गली है ये कभी बिगड़ने वाला चीज नहीं इस प्रकार कहो कह सुन के और फिर जो है महाविरा से चल पड़ी तो श्री सूची में बेटा थी और उनकी आयकर तो मेरी सारे बात याद है जब बोले मानी जी एक बात बता ऐसा सर्वन माया है किसी की कोई बात को याद रखते ही सब भूल जाते हैं पर आप तो को जो आपको कैसे बनी रही? तब बोले कि देखो ये तो केवल एक हरित कृपा से ही मेरी स्मृति बनी हुई है तो बताइए आप कैसे थे देखो तो मैं पहले तो एक दास की बेटा था और उनका पेट पालने के लिए कोई धनी की घर और सब साफ़ जो छोटे तो मैया तो होता बापर जितना जैसे मैया ऐसे हमारे गुजारा चलते रह कुछ दिन बाद कुछ साधु संत महात्मा और घूमते-फिरते उन के घर में आए पहुंचे तो कह महाराज जी वर्षा आने वाली है चाहू आने वाली है किस कचरे में आप लोग कहा भटकते कृपा हो तो हमारे घर में ही चार महीना रहेगा जब वर्षा सुन जाए वर्षा बंद हो जाए जब कहा सब ने सोचा ये बात तो अच्छी कह रहे हैं। चलो ठीक है अच्छा ठीक है श्याम चल रहे काम बड़ा आनंद से सुबह उठ के ठाकुर जी के सेवा आरती पाठ हो, हो उसे उसे फिर होमन <coughs> आदि हो फिर उसे बोले फिर भोग लगे खाने पीने फिर बड़ा प्रेम से कीर्तन करे शाम का अर्घ हो पुराणी पाठ हो सत्संग हो ये सब देख करके नारदी से छोड़ बोले मैं कुछ शुक्र भारत का मैं उनके धार्म सुनते सुनते देखते देखते मेरा मन उन धर्म में चला मैंने सब काम छोड़ करके उनकी सेवा में ले जाकर झाड़ दे पूछ दे का कपड़ा सुखा दे का कपड़ा धो दे का कुछ करे कुछ ना बाद यह कहा कि महाराज अगर आप लोग उनके आदेश सो जाए तो थोड़ा सा आपकी सिर्फ प्रसाद ले सकते तो महात्मा बोले नहीं नहीं अभी तुम्हारा अधिकार नहीं झूठा नहीं जाती है प्रसाद बोलते महाप्रसाद बोलते है जब तक महात्मा को कृपा करके ना दे तब तो तक तो तो उसका असर नहीं हो इसलिए नारद जी बिना पुष्ट कर तो फिर कुछ दिन और रह फिर एक दिन देखा एक महात्मा ने ये बालक तो बड़ी आनंद भाव सेवा करो बोले बेटा तुम ले सकते जब उनके प्रसाद ली तो एकदम सारे जो माता बंधन ये हट गया और उनके धर्म में पक्का निष्ठा मैंने खूब अब ने कहा अभी लोग जाने लगा नाराज जी सोचे कि मैं इनके संग चलू मैं भी इनके संग भजन करूं अभी सोचने लगा कि मैं अगर मैया छोड़ के चले जाऊंगा तो मेरी मैया प्राप्त करके छोड़ देंगे मात्र जाएगा हमारा तो मैं मैया की ममता में जाते मैया दूर थी गैया दूर काटने के लिए निकली और जब जा रहे बीच में सांप निकाले रात ने दसा और संग सन मैया के हो गए कल्याण जब मैया के कल्याण हो गई तब तो मैंने सोचा ओहो आप प्रभु की कृपा मेरी प्रति अब मेरी कोई बंधन नहीं है तो हुआ से अपने उत्तराखंड में चल दी। चल दी जा रहे ये सब पद पार होकर के पहाड़ पर जंगल में पहुँच गए अब चलते चलते परेशानी हो गई एक सुंदर तालाब मिला पहाड़ के जंगल के बीच में उन तालाब में नारद बोले मैं पहले नहा ली फिर थोड़ा सा पानी पी ली उस तालाब के चार पेड़ पेड़ पेड़ हैं आम की है है उसके नीचे पूजा करोगे बहुत जल्दी सफल हो। पीपल का पेड़ है, उनको नीचे अगर तुम ध्यान करोगे तो बहुत जल्दी सफल हो अब तुम्हारी एक ओ है पपड़ी की उसको पेड़ में स, उसको नीचे सत्संग उसके नीचे ध्यान न पूज ध्यान में भजन जल्दी सिद्ध हो और एक और बड़ का पेड़ है उनको नीचे सत्संग सिद्ध हो तो बोले मैंने जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और आराम से प्रभु को ध्यान करने लगो जब ध्यान करते रहो तो हृदयीन में शनेर हनी भगवान के जो वास्तव स्वरूप है मेरी हृदय में प्रकट हो गई और मैं सब कुछ भूल गए उनको ध्यान करते रहो प्रेम में सारा शरीर कांपने लगा आंखों में आंसू की धार बहने लगा व्याकुल होकर के हे प्रभु कब मैं आपको शरण में आऊं कब आपकी चरणा बिंदु को सेवा पाऊँ ऐसे सोचते सोचते धर्म और तो तो कुछ नहीं तब तो मैं व्याकुल होकर बड़े रोने लग गई कि हाय क्या हुआ अभी दर्शन पाया अभी चले गए तब जो है फिर आकाश हुई ओह ब्राह्मण आकाशवाणी में क्या देखो देखो जी एक जो मैं तुमको दर्शन दिया है एत कमाते रहो हम बड़े देखो एक बार जो मैं तुमको दर्शन दिया है एत कमाते रहो गंभीर को को सारे वाली नया आई है कि एक जो तुमको दर्शन दिया है कमाती देखो भाई सोहम जिसको दिन से दोष नष्ट नहीं हुआ ऐसे व्यक्ति मुझको दर्शन नहीं पा सकता जिसको निर्मल दिन हो मुझे दर्शन कर सकता है और देखो ना इनके दर्शन का जब है हमको तो दर्शन कैसे मिल जाएगा जब श्री कृष्ण सदस्य आठ दोष के बीच में एक गुरु बृहस्पति ही ग्रो हुआ था सूर्य पुत्र इनको देखने के शक्ति नहीं रहा जो और जो हमेशन रहते हैं इनको भी दर्शन करने की शक्ति नहीं रहा तो भगवान बोले कि तो तो तो तो, तो, तो, तो, तो, तो, दिया दर्शन की शक्ति वो देगा जब ही आदमी दर्शकता है एक सूर्य को तो देखना भरी पड़ जाए और करोड़ तो सूर्य तेजस्वी है उनको तो कौन चर्म चुख में देख सकता है आंखों में कोई दल ही नहीं सकता तो दुर्गर शो हो नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। जो दिना कोई चिंता मत करो चिंताल्दी तुम जो है हमारे धाम में आ जाओगे और हमको दर्शन पाओगे इतनी कह करके जब गए तो फिर उन्हें उनको ध्यान करते करते मेरी याद शरीर प्रसन्न हो गए फिर मैं ब्रह्मपुत्र हुआ और फिर जो है से मुझे बिना मिली और अनंत शरीर भगवान के गुण कीर्तन करता हूँ जगत में जोड़ता हूँ ऐसे कह करके नारद जी वहाँ से का जब चलने लगा धन्य धन्य का द्ञुन द्ञुन द्ञुन द्ञुन ये जी आप हो तबी बिना दे हुए सारे संसार के दुखी जीव को परम शांति देने वाले हो ऐसे पुत्र तो है तब सोम जी बोले तो नारदी चले जाओ और ऐसे कहे उसके बाद व्याधि ब्रह्म नदी सरस्वती नदी के आश्रम में देख करके आत्मन करके व्याधि बकरी सामने चाहे सब देव का पेड़ है उनको में भगवान को जो ध्यान करने लगे ध्यान करते, करते देखे क्या वाले पुर्ण पुर्ण। माया भक्ति से मान भगवान की और भगवान के पीछे माया के दर्शन हुआ समय हित प्रभु है और ये माया है ये सारे रखे और को बीच में भक्ति भक्ति भक्ति जो भगवान भगवान को जो प्रिया है वो दर्शन पाए तो, तो आश्रय लेकर दृष्टि या शिव भागवत को प्रारंभ किए आत्मा जो अध्यात्म काम ये लोग भगवान की भूत में आकर्षित होकर के भगवान के की में भक्ति करें भगवान दूर शांत क्या हो बोले इस जग तो तो को भागवत जी को प्रारंभ जब क्या कहाँ से प्रारंभ किया भागवत जी को कहा से शुरू हुआ बोलो देखो जी ये जो महाभारत की आखिरी अंशर है या लेकर के महाभारत महाभारत भी भगवत हो रहे कहां से तेशु। जब में कहा हो गए कोई नहीं रहा निकोवरा विद्वदाधि राष्ट्रपुत्रे जब श्री भीमसेन की गदा से और दुर्धन की जंघा तो टूट गया और रणभूमि पड़े हैं उठने की सामर्थ्य तो है ही नहीं ऐसी समय द्रो नंदन असथमादी पहुंचा आके दुर्योधन के पास आके जैसे पहुंचो राजन खुश हो ब्राह्मण की बुद्धि का हो रहा मेरी सब मर मरकर मेरी कहा टूट गई और मेरी सारे सेना गए सारे राज्य गए और हमसे कुशल और हमारे शत्रु पांच है पांच तो पांचे रह गए बोले महाराज इसमें हमारी क्या कौशल है अगर आप हमको बता दें, तो मैं आपको सारे शत्रु को मिटा दे तो। हम तो अमर है हम तो मरे नहीं, आपने हमको तो सेनापति कभी बनाया क्या तो अच्छा। तेरे आपने समझते आप तू सेनापति हो और जा हमारे शत्रु को विनाश करमा थे जादव <laughs> कृपाचार्य थे असत के मामा भी थे और उनने बदविद्या सिखाया उनके पास आ के बोले महाराज ऐसे, ऐसे ऐसे बात हुई है तू ऐसे बात काय के शिकायत कर ली जहा कृष्ण है अर्जुन है हुआ को को बात नहीं तो में भी तो जी तो जो हमारे पिता ने सिर काटा उस दुष्ट के सिर जब तक मैं नहीं काटूंगा जब तक मेरी चेहर नहीं पड़ेगा मेरे साथ दो केवल बाहर में खड़े रहेंगे और हम जाकर जितनी भी सेना बाचा हुआ सब कम करूंगा बोले ठीक है चलो तैयार हो इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज तुम जो ये काम कर असत्य तो भगवान अपनी माया रची भगवान बोले अरे भाई अर्जुन भी मैं देखो हम जब से तुम्हारे पुरुष युद्ध चल रहा अठारह लोग हो तो गए आज दिन है, तो हम अकेले में हमको मन नहीं जो तो तो पास तो कर कर, और भैया रात्रि काल में जिसके तुम्हारी और आज के देख पांडव मान करके सूता हुआ साफ को बलिदान कर दी धृष्ट दुग्न को बलिदान कर दी और पांचों बेटा के जो है सिर जा में लपेट करके बांध करके वहां से भागो कहा गए जहां दुर्योधन पड़ी है इधर जो है व्याकुल होकर करके द्रौपदी चिल्लाई रक्षा करो रक्षा करो अर्जुन बोले भाई क्या हुआ द्रौपदी को कौन से विपत्ति आ गए हा भाज के अर्जुन आए आ करके देखे, देखे ये हाल अर्जुन बोले देखो तू रोए न देखो ये दुष्टन हत्यारी जो तुम्हारे पुत्र को हनन करके गई कायर सामने युद्ध करने का सामर्थ्य ही है और चोरी करके इस तरह से निरस्त को मार के गया है उसकी मस्तक में तू नहाना और मेरी तीर से जब तक ना उसको बदला लूंगा तब तक मेरी भी चैन नहीं कह करके और अर्जुन से बोल कृष्ण से बोले महाराज जुड़ो रथ अभी चलना अशोत्थमा से अभी लड़ना रात में बैठ करके कृष्ण अर्जुन चल रहा और इधर हुआ क्या अशोत्थमा पहुंच गए दुर्योधन के पास बोले देख देख तुम्हारे पांचों शत्रु को सिर काट के लाया हूँ बड़ा खुश हुआ वहा एक बर्फ था हर्ष विशाल एक संग में होगा जब प्राण छूटेगी। तो बोले लयो भीम की मस्तक जैसी भीम की मस्तक दिया सत्थमाने भीम के छोरा को हाथ में टिपके ऐसे जोर से जब दाब लगाया तो जैसे हमारे मैया लोग गिरी चुन के रोटी दाब दे ऐसे चपक गए बोला अरे हत्या कहाँ किया ये भीम के मस्तक है जिसमें मैं पूरा शक्ति से गदा प्रहार करो तब भी जिसके बाल तक नहीं बिगड़ा और ये उनको बाल करके तुम मार करके आए बड़ा दुख हुआ बस छुट गई प्राण निकाल समाप्त हो गई इधर असतमा देख रेख आवाज आ रहे रात के अरे ये तुम महा मुश्किल हो गई, ये तो तुम आएगा तुम्हारी का कहे अर्जुन और कृष्ण अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं सब so, बड़े व्याकुल होकर के क्या करा अब कैसे बाँचू कैसे जीऊँ झट लौटाने तो जानते नहीं थे चलाने जानते थे ब्रह्मास्त्र को प्रयोग कर दी जैसे ब्रह्मास्त्र अगर करोड़ सूर्य समान प्रकाशमान होकर के आ रहे हैं तो अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नंगो भयंकर तबे को माना नांगा अपो आप तो आदि पुरुष बताओ ये महान तेज कहाँ से आ रहे हैं भगवान बोले वेथ्यदम द्रोण पुत्रश्य ब्रह्मस्त्रम प्रदर्शित हो अर्जुन मुझे तो मालूम पड़ गए द्रोण को बेटा थमाने ब्रह्मास्त्र चलाए वो लौटाने जानते नहीं हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ और इसको रोको और कोई अस्त्र से रोकेगा नहीं विधाई ऐसी है तो अर्जुन ने झट आचमन करके भोलेनाथ जी के दंडवत करके गांडिव धनुष में ब्रह्मास्त्र चलाया So, ब्रह्म अर्जुन के ब्रह्मास्त्र वैसे तेजस्वी होकर चलने लगा इधर ब्रह्मास्त्र इधर ब्रह्मास्त्र हाल कैसे हुआ कि जैसे आकाश में दो बड़े बड़े एयरप्लेन जो हवाई जहाज ये जैसे आपस में टकरा में हो जाए टकरा में जब टकरा इतनी आज छिड़के जो सारा संसार अग्निमय हो रहा सारे जीव नर नारी जितनी भी धरती में है सब घबरा करके और प्रभु बचाओ त्राही माम त्राही में सब चिल्लाने लगा कि अब सृष्टि में कोई न रहेगा सब श्रृंगार हो जाएंगे अर्जुन देखा सब भाई में व्याकुल हो रहे तब अर्जुन बोले और श्री कृष्ण ने देखा फिर कृष्ण बोले अर्जुन अब तुम दोनों को समट लो अब जैसे दोनों अस्त्र का मंत्र के बल से आपने समेट लेनी फिर आपने अस्त्र चलाकर असत थमा कर बांध लेनी अच्छी तरह से बांध लेनी जब बांध ली तो भगवान बोले ब्रह्मबंधो न आतार हन मई वो भय मातम परिपज्ञान शासन देखो अगर ब्राह्मण हो अधम भी हो तो मरने के मारने के लायक नहीं, नहीं है जो आतोताई हो मारने के लायक है आतोताई कौन है अग्नि तो गर्द शस्त्र पानी धनापह स्त्री हनताच सड़ेती आतोताई न जो घर में आंच दे वो आता जो खाने में जहर दे वो आता और जो अपनी जीविका हरण करके ले जाए वो आत जो अपनी पत्नी ये ले जाए वो आता ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई दोष नहीं ये तो देखो सुबहता हुआ बालक है उनका हत्या करो या खत्म करो अर्जुन सोचा कि ब्रह्म बंधु और नंतव्य बताया अगर मैं यहाँ मार दूं तो कैसे होगी या से एक काम करो इसके ले चलो युद्धि महाराज की यहां जैसे विचार होएगा होगा महाराज जो कहेंगे सो करा जाएगा चलो अब बांध बांध हाथ के में कर रथ पटक करके चले आए अब जैसे लेके आए भीम बोले अर्जुन तू आगे जीवित तो चलाया इसको पहले खत्म कर देना चाहिए तो इधर बोले नहीं नहीं या से, और जब देखी कि गुरुपुत्र के बांध के लिया है, तो श्री द्रौपदी महारानी आ करके बोले कि तो मुच्छतांग मुच्छतांग सौ ब्राह्मण नितराम तो गुरु बोले महाराज या छोड़ दो छोड़ दो उत्तर वो पाही पाही बोले छोड़ दो छोड़ दो क्यों क्योंकि ब्राह्मण है हमारे कुल गुरु है जिनकी कृपा से आपने सारे धनुष वेद पढ़ो है वो द्रोण गुरु और यह प्रजा रूप में विराजमान है जैसे मैं अपनी बेटा के वियोग में रो रही हूँ ऐसे ही इनकी मैया कृपी है की मैया तो बने इनको रोआ मतना छोड़ दो छोड़ दो जब अर्जुन को स्त्र से तुम्हारे द्रौपदी कहने लगी तो इनकी वचन नकुन साबित और विधिष्ठ अर्जुन सबका अच्छा लगा पर भीम का अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको छोड़ो छोड़ोगे तो ऐसे अन्याय करेगा ऐसे अत्याचार करेगा या मार दे अरे और तो तुम्हें ना हो तो छोड़, सो तो दादा उठाकर कर बल मैं अभी धूप में मिला दूँ भीम भर्रा पड़ो तो असुखा मार भी दिए द्रौपदी देखे इनका तेज स्वभाव है ये मानेगो नहीं जब द्रौपदी जाके उनको पकड़ने लगा तो कहाँ द्रौपदी है कहाँ भीम घिस द्रौपदी को भीम रुकेगा भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो तो आपने चार कृष्ण मारे में तुम जा सके रुक गए बोले तुम हम होता और और वो वो हैं क्या तो देखा उनके मस्तक पे जो मणि है से अपमान करके निकाल दिया यही के बराबर फिर भगवान साफ दिया कि ये जो तुम्हारे मनी निकाला गया है ये भाव तुम्हारी कभी मिठेक हो गए शांति रहो तो आपकी झाड़ी जो है वहाँ रहते संत देश में रहता है उन पर ध्यान में रहते कभी कभी उन पर निकालते हैं तो, तो, तो, तो, तो महात्मा भरसा के दर्शन होते हैं यह प्रकार जब हम उप जाए कर नष्ट हो गए, अब जितने भी मर इनको लिए से और फिर जितनी महिला है बड़े लगे, भी रोने लगा मुझे मेरी दिल्ली तो खुश रहेगा के लिए मैं सारे सजन सबको धर्म से करिए सब महिला रोहि सबको बेटा गो पति गयो सब गयो अब ये बाप से मेरी कैसे मुक्त हो तो इधर जो है बहुत मुनी ऋषि बहुत मुन को समझाने गया कि भाई तुमने धर्म युद्ध हो गया इधर तुम्हारा कोई दोष नहीं है ऐसा ये जो है तर्पत के साथ बचत ये सब दिन में बात करते हैं परम बात वास्तव में आत्मा जो पहुंची है ये कौन करेगा कैसे निकलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं मारा व्यास ने कहा सब ने कहा नहीं माना तब ने मेरा रोने लगा फिर मन में सोचा चलो अब तो काम हो गए अब हम तो द्वार का ज्ञान सोचने लगा श्री कृष्ण भगवान और रात्रि तैयार हो गए ऐसे समय हुआ क्या उत्तरा जी गर्म की पत्नी और परीक्षित के माँ वो बड़े इच्छा करो इच्छा इच्छा करो करो चुपला तुम धक्का भगवान श्री कृष्ण सोच रहा क्या होगा अपने अस्त्र ले कर खड़े तो भाई उत्तरा कर करनी परंतु तो किसी के नजर में कोई अस्त्र नहीं दिख रहा और श्री कृष्ण भगवान को देख रहा है में जो बालक बालक है है इस को करने के लिए, मारने के लिए लिए मारने ब्रह्मास्त्र आपको अंदर होता नहीं तो, तो मुझको ही लड़नी पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण अपनी सुदर्शन देकर अपना रुभूप धारण करके परमात्मा रूप धारण करके उत्तरा की नाक से हो कान से हो मुख से हो पेट में प्रवेश कर और उत्तरा की गर्भ जो बालक है उस बालक को चारे दिशा चक्र ले करके घूमने लगे घूमते घूमते हुआ क्या जैसे ऊर्मास्त्र आए और विष्णुअस्त्र को दे करके सुलोशन दे के असहत शांत हो गए अब कोई चारा नहीं है कोई तो नहीं है स्थिर एक कुंज महारानी रह के रहती महाराणी आरोप भगवान स्वर्गाना चरण करके बोली मनोह पुरुष कार्यम ईश्वरम प्रकृति परम अवैचम सर्वभूतान अंतर्व ही पुरुष हे ईश्वर मैं आपको प्रणाम करती जो बड़े बड़े मुनि ऋषिदर्शी जविका लोग भी आपको पहचान नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको क्या परिचान कर सकती हूँ एक तो मैं महिला हूँ अनपढ़ी हूँ नकार प्रार्थना करते करते बोले भगवान एक भिक्षा आज आपसे मैं मांगूंगी भुआ लगे कृष्ण को भुआ मैंने तुलती महाराज बोले भुआ जी मांगने जो तेरी इच्छा भी तक्रफ्र तक्रफ्र जगत गुरु तो से मानती हूं अपने दर्शन हो और तो आप विपल ना रहे ना तो आपको दर्शन ना हो देखो मैं सदन भरे करके बोलिए ये में दे सकता हूँ अच्छा और तुम क्या चलो श्री कृष्ण को स्वयं लेकर संसदी समझा चली अब जाकर से रुद्रपुर में रसोई बनाए प्रेम से भगवान का राज्य भोजन कराए और आनंद स्वरूप को विश्राम कराए लगा, पर तक रहा और है। और के महाराज नियम तो उनका आजीवन करे जब जाकर बड़े हैं दंडा करने से कृष्ण दुखी हो जाएंगे आगे मन करे आशीर्वाद मूर्ण हाथ धरे पुस्तकार जब कृष्ण कृष्ण कृष्ण महल में आ की तो देखे, कार में में तो का जमीन हैं और आप बंदा है, आप है छोटा-छोटा देख करके घबराए नहीं बोले ये क्या देखें है हाँ अगर सारा सृष्टि धर्म हो जाए तो भी आता आप सुना और मेरी इतना सेना मर गये मेरी अपना बेटा बेटी सब मर परंतु पर मैं कभी दुखी नहीं हूँ तो और तुम्हारी नयन में आसु देख कर के मेरे छात्रा भैया तू कैसे दुखी है उनको बोल में भरने तब नयन खुल के देखा रुजिस्ट्री रुजिस्ट्री के देख के जो आंसू भरे थे उससे दोनों गुना आंसू हो गए बोलो भैया तू तो बोल क्या तेरी हाल है तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि तो भैया तुम नहीं बोलो हम क्या बोलेंगे बोलो ये जानते तो तुम तुमसे पुस्तक आएगी संसार के लोग मुझसे क्या कहते हैं कि हे भक्त हे कृपा ये कहते हैं अरे हाँ बले तो हमको देखो ना जो हमारे भक्त श्रेष्ठ श्री भीषण पिता मह जी सरसज्ञा में पड़े हैं और हां तो ध्यान कर रहे हैं और मैं में हूं। इको के लिए इको के लिए है। तो, तो चाहता कि की दिप को पालन करता हूँ ने सबका हो जाओ सब सबिष्ट को पास चलना अपने याद आए अंतर्जी बोध में सबने खेल विष्णु पिता हम सबका अपने खिलाफ नी प्रणाम के सबसे छोटे बेटा फिर नाम अपने नाम ले फिर बोले, पितामह जी, मैं पांडव के प्रणाम करता अर्जुन चरण अर्जुन को देखकर कोई प्रणाम किया मध्यम पुत्र अर्जुन आपके प्रणाम कर रहा हूं So बोले आप तो साधना तो तो so और सावधानियान खुला आपके सामने श्री कृष्ण और अपने भाव से मन से मनुष्य मैंने हृदय में सिंघासन दिखाई भाव से अपने हृदय विजा करके भाव जाया ही द्वारिका नाटक के चालू करवंतो जन किया और फिर और उन्होंने हाथ देखकर के इतनी क्या होलो तो लोग कि मैं इतनी मिल गई हूं मेरी बाहों में और तू दूसरा काम हो गया संभव पुरुष को सारे खुद पहले सारे क्या हमें कुछ रात के लिए इतना बड़ा नहीं हो पिकअप होगी तुझे आप साथ हो मुझे रह दो मैं बड़ी आजाद हूँ तो जो इंतजार कर रहे हैं समय उत्तर उत्तरायण में शरीर छोड़ने की उसी समय श्रीषण विचारों में सबसे मन हटा लीजिए और हटा करके गोविंद के जनआनंद में मन को मुस्तैद करके और बड़े सुंदर इंस्टब करने लगे यहाँ एक बात इंस्टब करने लगे फिर क्या कहे कि देखो तो इतनी भीष्म पुजारी हो आप तब उन शिवसुवर्ग इतनी मत्ति उपकरण का विचित्र न बरवटी सास को को को प्रकृति तो देखो, पढ़ने के के लिए, भक्तों प्रति कृपा करने के लिए अपने धाम को छोड़कर या घर तुम्हें आकर प्रकट हुआ है ऐसे वसुदेव नंदन की चरण धंधे में मेरा मित्र है तो देखो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा चरण या आपने मेरी मेरे के लिए और चक्र लिए मांगने आए उन वसुदेव नंदन की चरण में तो मेरा भक्ति हो फिर ये जो कुछ तुम्हारी अप्रिय हुआ जो कुछ तुम्हारी ये दुख हुआ है जानते हो किसके कारण हो अरे एक तो सोचो धर्म सुतो राजा जहाँ साक्षात धर्मानंदन राजा है और गदाणी विपोल रहा जहाँ गदा रह करके भीम जैसा सेनापति है और जिसको अर्जुन जैसा जज्या गांधी जैसे धनुष जिसका धनुष के नाम गांधी है और जिनकी मित्र है भगवान श्री कृष्ण हाँ विपद है ये विपद तो हम नहीं चाहिए राजस्थित राजन कुमार वेदक दिश ये राजन ये क्या करना चाहता है क्या करेगा कोई के समर्थ नहीं है कि जान जाए जो कुछ तुम लोग उनका प्रिय हुआ सब इनकी इच्छा सब इन्हीं की इच्छा ऐसे कहते कहते फिर भगवान को रासलीला को याद आए तो रासलीला तो को भी इन्होंने एक सुंदर ललित रतला खन पितोर वनहार नृत्य करने वाले हैं गोपिन तो के संग नाचने वाले हैं उनकी चरण में मेरा नती रहे ऐसे कहते कहते समय आ गए भीषण पिता शरीर छोड़ करके जैसी आपने चले गई आत्मा ऐसी उनके पश्चात अंतरिष्ट काम जो भी करना था वो सब भीष्म पिता को युधिष्टि महाराज ने कर लींगी करके और फिर लौट के खड़ा अब आए सब देख आप तक कोई काम अवश्य नहीं रहा सब पूरी हो गई तब जो है बोले भई बहुत दिना हुआ तीन चार महीना हो गए मेरे तुम्हारे पास रहते रहते और हमारी बाल गोपाल क्या कर रहे हैं पति लोग क्या कर रही है आप तो द्वारिका जाने की मुझे आदेश दीजिए आप तो इजाज़त दो अब युद्ध सोचा कि कई बार मुझे कह चुका है जगह हट रुकना भी अच्छा नहीं तो सम्मत हो गए तब है मातोली जो है ये जो है दारुच रथ लेकर आए उद्धव सत्य की चामर लेके आए रथ जुड़ गए सिद्धुर में कुछ बोला चाय घोड़ा की नाम है श्री कृष्ण भगवान आ रथ में बैठ गया एक और उद्धव चावल भुला रहे एक और सत्य की चामर भुला रहे हैं उसी समय सब महिला जो है आई और आ करके कोई दरबार में कोई छतरी में कोई रास्ता में खड़ी होकर के प्रार्थना करने लगी और क्या पुरुष अभिषेक अविशेषात्मि जो वेद में इतिहास में पुरान पुरुष कहते हैं वही पुरान पुरुष ही श्री कृष्ण रूप में भूलोक में आए हैं लक्षण को रक्षा करने के लिए वह अपने नयन की सफल यही है कि इनकी दर्शन करो इस प्रकार से हमने कहने लगा फिर रथ चल पीछे पीछे बहुत दूर तक पंडव आए हैं फिर श्री कृष्ण भगवान इनको लुटाए दी अब जब आपने चलने लगा तो चलते चलते जब आपने जा रहे तुम्हारी कुरुक्षेत्र छोड़ दिनी मत्स्य कुर में देश छोड़ करके जब आनंद प्रदेश में पहुँच तो अन्य देशवासी जो प्रजा है ये बड़े व्याकुल होकर के रोज बाढ़ देखते कब प्रभु आएंगे कब प्रभु को दर्शन मिलेगा तो सारे प्रजा का जो मालूम पड़े कैसे मालूम पड़े तो भगवान ने कहा कि ओ के प्रति कितनी कृपा है अपने हाथ में शंख पान ने शंख को धारण किया और उसको ऐसी आवाज़ करी कि सारे देश में गूंज गई पंच जन्म की आवाज तो सभी लोग नाना प्रकार भेद सामग्री ले करके दौड़ डोड़ करके आए और आ करके सब ने प्रणाम किया विविध प्रकार से पूजन किया फिर सब सबने प्रार्थना करने लगे भगवान जैसे सूर्यों को दीपक से आरती करे ऐसे आरती करने लगा सो तो प्रजा लोग क्या बोले न नाथ सदांगजमचि वंचेन्द्र वंदितम हे ना तुम्हारी चरणार्थिंद में हम सबको बारम्बार नमन है जिस टाइम में ब्रह्मा नमन होते हैं शिव जी नमन होते हैं इंदिरा जी नमन होते हैं तो आपके चरणार्विंद में वो देखो प्रभु जर्झन को के प्रशा रघो भगवान हे तम ने जब आप या द्वारिका छोड़ करके मथुरा में जाते हो सुह दिक्खया अथवा इंद्रप्रस्थ में जाते हो तो एक एक खम हमारे लिए कटिजुग जैसा प्रतीत होते हैं आज हम लोग स्नात हुआ है जब इस प्रकार कहने लगा भगवान सबको संतोष करके दान से मान से बर से फिर अपनी जब राजभवन में आने लगा तो जुधिष्ट या उग्र के मालूम पड़ा कि द्वारिका नाथ जी आ रहे एकदम सारे सड़क में फूल की जो है बिछा दिनी और आकर के पानी केला को पेड़ बंधन वार सब लगा करके इतनी सजावट करी और मुनि ऋषि लोग पुष्प लेकर के बेद ध्वनि करते हुए जय जयकार करने लगा आशीर्वाद देने लगा इस प्रकार बड़े स्वागत से भगवान के बिहार का पुण्य में ले गए और जो पहले वसुदेव के चरण में प्रणाम किए माँ देवकी के चरण में प्रणाम कि रोहिणी माँ के चरण में प्रणाम किए दादया के प्रणाम किए अपने अपने भवन में सारी लोग दुखी होकर रही थी ही श्रींगारहीन कर रही थी अब सब श्रृंगार करके श्री कृष्ण को आराधना करने के लिए आप चले आए, सब अपने अपने महल में ले, आनंद से सेवा पूजा करने लगा इस प्रकार जो श्री कृष्ण चंद्र भगवान को द्वार का पूरी प्रवेश की प्रसंग वर्णन किया आप कहते हैं स्वरूप असम ब्रह्मो तेजसा तो उत्तरा की गर्भ में जो बालक थे असत्थमा ने उनको बाण से मार दिया और ईश्वर ने उनको जीवित कर फिर उस बालक को कैसे जन्म हुआ क्या हुआ सब कृपा करके बताओ तो बोले देखो जब ईश्वर ने उनको जन्म रक्षा कर दी उसके बाद जब इस बालक को जन्म हुआ है तो श्री युधिष्ठ महाराज बड़े बड़े ऋषियों को बुलाए ब्यास जी महाराज थे सबके द्वारा अपने पूर्वजों को पूजन करवाए सब मंगल स्थापन कराए इनके पश्चात जो है सब ऋषि को बोलने लगा भाई ये बालक जो है बड़ी तेजस्वी होगी बड़े गुणवान होगी ऐसे आपस में बताना लगा तो आपस में बात और कहां बोले धर्मराज रंजन प्रजा पर महाराज आप कृपा करके बताओ कि हमारे कुल की जो रवाज है उस रवाज को अपे स्वंशन राज्य श्लोकान महात्मन अनुवर्ति साधु वादन सप्तमा ये हमारे कुल की जो रवाज है भगवान के भक्ति करना साधु ब्राह्मण को सेवा करना ये बालक करेगा या ना करेगा कैसे हो साफ कृपा करके बताओ तब तो सारे ब्राह्मण बोले पार्थ प्रजापिता साक्षात महारहो ई आजाद जैसे प्रजाति पालन करते थे ऐसे ही सब प्रजाति पालन करने वाला होगा और जैसे दशरथ में राम ही ब्राह्मण के भक्त थे ऐसे ही सब ब्राह्मण के सेवा करेंगे दानी, दानी होगा शिव जैसा होगा ये या तो कोई जितनी सत्ता श्रेंगे और अखिर ब्राह्मण को श्राव लाय शरीर छोड़ करके को तब भी से के इतनी तो में करते इतनी के सारे चले गए, हुआ। जब जन्मको ज्ञान है, हाँ तो हर प्राणी में वो परीक्षा लेने वाले थे कैसे परीक्षा लेते जो भी मैया के गर्भ दर्शन पाए कहा वही परमत्मा इनमें हर प्राणी से परीक्षा लेते जब इनको नाम पड़ गए, गए फिर जन्म हो हो, यात्रा है, हस्त नया व्याप्त विदुर जी महाराज तीर्थ करने के लिए चले गए बहुत से तीर्थ भ्रमण किया और भ्रमण करके जब द्वारिकापुर में आए वहां उनको मालूम पड़ा कि पूर्व पांडव में घोर उद्धव हुआ और अठारह सेना के बीच में केवल पांडव में रह गया कोई तो के एक, एक छत्र राज मिल गया सूर्य के बड़ा खुश हुआ फिर आप में विदुर जी महाराज हस्तिनापुर में आए जैसे इनको मालूम पड़ा को तो चाचा जी आए तो उनको बड़े प्यार से बुलाए बड़े सुंदर में बिठाए किया अति हो थे महाराज पूछने लगा बोले चाचा जी भवर बुझा भावो का तीर्था सही भी हो ये बनाने वाले हैं आपसे जाने की क्या जरूरत था अरे के की की से होता है है इसीलिए लोग में जाते हैं ठीक तो क्या खाते थे क्या पीते थे रहते थे, थे कहा प्रश्न ने किया पर सारे उत्तर दिया परंतु एक बात नहीं कहा कौन से बिना देखो ना इसलिए वो बात तो छिपा ली बाकी सब कहे अब कह करके क्या सोचा चलो अब तो भैया बहुत दिन में आया हूँ द्वित राष्ट्र पास पहुंचो द्वित राष्ट्र जैसे बोले आ भाई आओ बहुत दुनिया में तुम आए हो चलो ठीक है हाँ महाराज जी भाई भाई साहब खुश तो हो कैसे बोले मैंने कितनी दूर से कहा था कि अपनी कुल की रक्षा के लिए कुल की कुशल के लिए एक बेटा त्याग दो निन्यानबे से जब नहीं माना अगर दुर्योधन के त्याग देते तो आज कोई परिस्थिति नहीं होती तुमने मोह में पड़ करके उनको नहीं छोड़ा तो उनने सब चौपट कर दी अब फिर अभी तुम जीने की इच्छा है अरे भैया तो क्या जिसको तुम बचपन में जा कर लड्डू खुलाए जिसको तुम घर में सुने के ज्यादा में आँच लगाए जिसके तुमने जो तो है सभा में पत्नी का अपमान तुम्हार जिसने तुम्हारी सौ बैठा खत्म करो उसके दिया हुआ टुकड़ा खाए करके अभी तू जीने चाहते तो शर्म नहीं तो बोले भैया तू तो कहते रह परंतु ये होता मेरी आख तो है नहीं मैं जाऊं पर तो जाऊं कहा कैसे जाऊं बोले अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी संघ मैं आपको ले चलता हूँ हाथ पकड़ के चलो मेरी तुम्हें हाथ पकड़ कर कहा जाके हरिद्वार ब्रह्म हर में नहाये गंगा जी में और तुपे शरीर गए करके इधर महाराज के के नियम नित्य नियम करके गुरु को वंदना करने के लिए और अतराष्ट्र में भवन जाए आकर के देखा आवश्यक ना, है, ना है। चाची है ना चाचा है न ताऊ है न ताई कोई ये बड़ा थे इसीलिए दिया था जो हुआ, संजय ने सब सुनाया था जोक्षराष्ट्र को वो बेचारी अपनी स्वामी के वियोग में रो रहे तब से बोले गाँव में कौन समझा अरे होता मेरे पिता कहां गए अब संजय बोले नाहमेतरम चित्र बहुनम आपको पिता आपको ताऊ आपको ताई क्या निर्णय ली कहां गए मुझे मालूम नहीं अब मैं कैसे करूं मैं क्या आपको जवाब हूं जब ऐसे कहने लगा अच्छा आपको मालूम नहीं बड़े दुखी हुआ तो ऐसे समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से नारद की घुरूते फिर राधे राधे गोविंद गोविंद रा शरण होकर तो मैं तो सारे लेकर या दुख के कारण मुझे त्याग करके चले कहां चले कहां चले करके गई गई भैया महाराज कृपा आप बताओ तब ने कहने लगा माँ सूचो राजन जब ईश्वर अवसर जगत बड़े ज्ञान की बात है हे किसी के लिए सोच करना नहीं चाहिए क्यों कि सारे चरा चर जगत जो है ईश्वर के अधीन है जैसे जमीजा बैल को नाच करके अपने अधीन में चलाते हैं हल में गाढ़ी में सब तरह के ऐसे ही वेद रूपी रस्सी से जितनी संसार में नरमारी है सब तो नाच खुला हुआ है सब तो नाच रखा है ईश्वर और धर्मों के अधीन हो तो सब इधर उधर बोलते हैं जैसे नाचाते वैसे नाचते का संदुर बनाते हैं।, बिर बनाते हैं, इसमें कौन-कौन त्याग करो। तो तुम्हारे चाचा किसी संग के संग ये दूर पति पत्नी चले गए गंगा भगवान हाथ के भगवान तो तो को ध्यान कर इससे बिना ही छोड़ छोड़कर प्रभु धाम में जाएंगे और उसकी भजन में मत, मत शांत हो जाओ ऐसे विधि महाराज को शांतना न देकर और श्री नारायण जी चलने जल्दी बड़े ज्ञान से बड़े महान ज्ञान ज्ञानी पुरुष ज्ञान थे अपने ज्ञान से भी हो, भी हो को शांत भारत में देखे हैं और फिर देख रहे का चार दिशा अमंगली ही अमंगल हो रहा है आशा लोग बड़ी प्रसार तो देख रहे तो श्री भीमसेन पास में जुटी हुआ है भैया है जो नारद जी ने कहा योग किस समय का वही आ गया कहा देखो दिन में उनका पतन हो रहे गैया के स्थान बखिया ना पी रहे हैं। और दिन में सियारिया हो रहा है। आकाश में महेश से जो है खून की वर्षा हो गई भैया क्या कारण है देखो अर्जुन जो गया तीन महीना हो गई अभी तक तो अर्जुन जोड़ के द्वारका से ना आया, क्या समझ में ना हो ऐसे जो है भैया ने चर्चा चरा रहे ऐसी समय है। और जैसे आगे युधिष्टि के चरण में प्रणाम किया अर्जुन का और तेज नहीं किया दंडित को उठाने में शक्ति नहीं और वकील व्याकुल होकर लगा तब बोले भैया ये कोई तेरे शरण में आए तो शरण तो मेंक्षा करने में नहीं पाया कोई समान भी नहीं है और ऐसे थोड़ी शक्ति वाले से कहीं तेरे पराजित होंगे या तो है दुखी तो अथवा तो, तो तो प्राण से से मित्र साध आचरण हो गए बंकित हम महाराज हरिना बंधु रूपिना हे महाराज आज में गे गे गे तो हो में होता कहा तेज था, जिनको होते ही सारी तेज मेरा कहां की पता है। तेज मेरा कैसे ये तो मानो नहीं पा जब जादर नष्ट हो गए अर्जुन थे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बोला उद्धव के पश्चात कि तुम या दादाव को क्रिया करके और आठों जो हैं उनको उनके संग चले रहे तो आठों जो पाटनानी थे वो उनको बोले तुम अर्जुन के चले जाए अर्जुन के संग चलना अब अर्जुन के संग आठों पाटनानी चल दी सारे काम करके सारे समुद्र में डुबा दिया द्वारका पूर्व केवल के भगवान जिस घर में जिस मह में रहते थे वह छोड़ करके सब रुके आज क्या जो लोग कोई जाते हैं द्वारिका देखने के लिए वो द्वारिका तो है नहीं वो जो पिपाजी महाराज और पिपाजी महाराज की छोटे पत्नी सीता महारानी गई और उनमें समुद्र में कूद गया समुद्र जल के भीतर जूँ मगर देखता है वहाँ से आ करके समुद्र को किनार में द्वारिका पुल जो वही द्वारिका हम शुरू सबको देख ले है पर में जरूर बिताया उसको कोई तो और दूध को घेर लिया और घेर के जब करने जैसे बाण तो कृष्ण थे तो लाया तो जब कर के और हाँ भी हाँ डालवा दी इसलिए उनको तेज वेज कुछ नहीं रहा और आठो पाटरानी जो आए थे तुम्हारे का आधार से भागवत महात्म उन्होंने ध्वज में आए और गोर्धन के तौर तो तुम्हें सप्ताह करो तब तो उद्धवी प्रकट हुआ फिर श्री कृष्ण प्रकट हुआ फिर अपनी आंखों रानी को लेकर इसी वृंदावन में निवास करी धाम है इसी के वैभव गोकुल गोलोक गोलोक से माधुरो गोकुल इस प्रकार से धाम में रहने वाले दुनिया जब अरुणा के साढ़े चौचा होता है तब जो सुनते ही कुंती महारानी श्री कृष्ण छोड़ दी बोले करके गोलोक में चले गए अब इस भूलोक में मेरे क्या काम है अब तो मैं तो अपने आदियों जो जादव के अवशेष था भज उनको लिए मथुरा जो चौरास का मंडल है इनको राजा बनाए और इंद्रप्रस्थ को हस्तिनापुर को राज को दे राजित और जितनी उनको श्री अंग में राज साथ थे सब उतार दिए एकदम दिन महायोगेश्वर सार, जैसा धारण करके और उत्तर दिशा में चढ़ा तो हुआ क्या भीम देखा भैया चल रहे तब मुखीम भी ऐसे देश उतार करके इनके पीछे पड़ रही को फिर अब्दुल पड़े गए नकुल साहब तो जब गए तब द्रौपदी महाराज ने देखी कि जब हमारे पतिदेव हमको त्याग करके चले जा रहे हैं मैं किसके पास रहू चलो मैं भी उनको पीछे पीछे चलो जो यहाँ से चल पड़ो तुम्हारे दिल्ली से और जो पिपली बोल के जगह है मेरठ बोले पिपली बोल ना पिपली पिपली तो उधर चले गए जमुनामा जमुनामा ये मेरठ बॉल के, के जागह यहाँ तक द्रौपदी गए और जा करके बोली कि महाराज मेरी तो जब देखो में और भीम मां देखने नहीं देखोगे तो आगे जा नहीं सकता फिर थोड़े आगे जाके नकुल के शरीर पड़ गए फिर सहादेव के शरीर पड़ गए फिर अर्जुन के शरीर पड़ गये फिर भीम कोये थे भीम से वहां जाकर उनको शरीर भी पड़ तो रहेगा महाराज चलते चलते का आश्रम पार जगह है उसमें अपने आप पर सिद्ध बन जाते हैं और अपने आप लीन हो जाते हैं वहां से जाकर के जब युधिष्टि चलने लगा स्वर्गों के लिए सर में स्वर्ग में एक युधिष्टि गए इसी शरीर में नहीं तो और कोई ना तो देवराज ने अपनी के, लिया ने करना, तो के का है आप में बैठाते लिया ऐसे करना सीधी उत्तर दक्षिण दिशा में ले जाना जब युधिष्टि उतार जाएंगे तुम्हारी शर्वा दूर है जब तुरंत तो लिया हुई है इस सिखाया दिया इंद्र ने अब जो है युधिष्टि चलते चल आए तो रथ लेकर मातृ महाराज आइये रथ में चला well तो तो रथ में बैठ गया दिशा में शिवराशि जब आने लगा तब उस दुध मना अरे भाई तुम कहाँ लेके आए है तुम्हारा सारक कहाँ है कति दूर में रथ मुड़ो जैसे रथ मुड़े बोले महाराज खराब महाराज आप आए तो कितनी दुखी हैं आपकी की, की सुसीतार इस बड़े शांति मिल रही है आप लोग कौन बोल रहे द्रोपदी बोले महाराज मैं मैं मैं आपको पत्नी बोल रही अच्छा नकुल में आप तुमने किया हुआ हाँ। तो ठीक है अगर कोई सत्काम करी हो हमारे महाराज से मन अगर चरणा में है तो तुम सब आ जाओ अपने मूर्ति में हमारे रख कर सब आवाज में बैठ गए पांचों भैया सब ले करके तब तुरंत भागो भगवत में पहुंच गए जब वहां पहुंचो जाके देखे बीच में पांडु महाराज बैठे हैं एक और मातरी माँ एक और कुंती मैया विराजमानी है से देख के प्रणाम करो साधु मैया बाप ने गोद बड़े प्यार से हमको अर्चा करने ने तब बोले पिताजी आप तो हमको बाल पर छोड़ कर आए भैया क्या करे कुछ तो कहा इतने दिन माँ मैया बाप को मेरे अपने बैठा करके सीधी द्वारिका नाथ की जो पूरी है उनकी प्रांत में जो इंद्रप्रस्थ है हुआ द्वारिका की एक महल का नाम इंद्रप्रस्थ है हुआ जाके सारे पांडव निवास करेंगे क्योंकि पांडव कभी स्वर्ग में नहीं रहे कभी और धाम में नहीं रहे भगवान की इतनी प्रिय भक्त भगवान की शांति सिवा रह ही नहीं सीखता इसलिए हुआ जाके निवास हो गए इस प्रकार जो है पांडव के स्वर्गारोह प्रसन्न जो लोग सुनेंगे पांडव भाव था भगवान द्वारा ऐसी भाव मिलेंगे जैसे के के की प्रति प्रति कृपा कृपा से उनकी होगा इस प्रकार पांडव हो अब क्या कहते हैं परीक्षित जीरो परीक्षित तो ब्राह्मण लोग उनको विधि विधान सिखाया तथा तो परीक्षित जो सीखाया मही महाभारह सार्वृिवी को शासन करने लगा तो हुआ सब सरिकित मारे उत्तरा को <coughs> उत्तर से तनैन उपज इरावती उत्तरा उत्तर को बेटी इरावती जिसको नाम थी उनके संग उनके जन्म जन विवाह हुआ जन्म जयादिन चतुराष्ट तो जयाद को श्री महाराज ने किया था के गुरु बनाए गए आए करके शासन चला रहे हैं। बड़ा प्रिय लगात में बैठकर करके इनके रक्त नाम किया था अर्जुन को तो कपिल इनका इनको सिंह था सिंह धर्म रथ में बैठकर के और जब उन्होंने उन्हें दिग्विजय करने के चले गए चार दिशा घूमो जा हाँ की दुणार दुणार दुणार का। दुणार का की सुने तो से दुणार से मांस को करते करते घूम के फिर लोग के आ रहे में तब जहा क्या एक जंगल में एक राजा की जैसा मुकुट है और ऐसी मगल है तो वे बैद का एक वक्त हाथ बोत खेत में जोत लगा रहे ते एक और एक विजार को जोड़ दिया एक और एक गैया के जोड़ दिया जो हिंदू शास्त्र निषेध है जुटो जाए गैया भी नोत रहे और फिर सीधी हाथ में जो विजार है उसको तीनों पांव को तोड़ दिया एक पांव में ठड़े और जो है वो कुछ खाने की इच्छा कर इधर गैया और रही है परीक्षित महाराज देखा ये तो दुष्ट बात से झट बा तलवार खींच मेरे गुस्सा तू क्या समझ रखा कि पांडवों को घूलो छोड़ के चले गए द्वारा कोई तरह शासन करने वाला नहीं है और तेरे को लिए जैसे कौन में भट करके तलबार लेकर चल ले इतनी में वाला सब कुछ छोड़ करके जोड़ के आखिर महाराज के चरण में गिर पड़े अब परिखित महाराज सोचा कि शरणगा शरणागत को बध करना कोई राजा की नीति नहीं तब उन बोले देख अब तेरे शरण में आए इसलिए तेरा डर तो नहीं है पर तो तू मेरी राज में नहीं रह सकता मेरी राज से बाहर तू चले गया कहूं मेरा हमारे राज्य में तू नहीं रह सकता तब श्री तब ने तब ये कभी महाराज बोले कि भगवान मैं जहां भी रहूं वहीं आपको दर्शन करूँ तो आप बताओ मैं कहाँ रहूं आप भी हमारे स्थान में निर्णय कर लोको वह कहा हो तो कहां जा, जा, जा, तो आपको देखो तब श्री सूत्र बोले जैसे ऐसे प्रार्थना करो कि कहाँ रहूं तो बोले देख सुन दूतम पानी स्त्रियों सुना जहां जुआ को खेत हो जहाँ शराब पीबे जहाँ बेस्यालोक रहती है और जहाँ जीव की हिंसा होती है ऐसे चारों ठोर में जाकर तू रह मेरी राग में मत रहा कवि ने सोचा कि ये तो सज्जन को स्थान में जाएगा नहीं तो फिर मेरी पूरा कब्जा नहीं है चलो तो भगवान एक बात चलो बोला मेरा परिवार बहुत बड़ा है और आप थोड़ी सी जगह दी इससे हमारा गुजारा नहीं होगा थोड़े से और जगह बढ़ा के व्यापार तो जा, जा हो वहां भी आप तो कर सोने के आएंगे ठीक बाबा लोग भी पढ़ेंगे सोने की सिंहासन ठाकुर जी की सीट पर भी जाएगी अब तो मेरी पूरा कब्जा फिर जो है जल्दी वहां से फिर अपनी जो बल के द्वारा जो विचार को तीनों पान तोड़ दिया था उसको सचेत कर दी और दिन दिन तो तो फिर गैया छोड़ दी उनसे फिर कहने लगा कि आपके चरण को किसने तोड़ा धर्म बोले महाराज तुम आपने ही जानो मैं तो कुछ कह तो नहीं सकता तो हाँ धर्म भविष्य धर्म का धर्म शिविर जब अधर्म कृत स्थानों में सूचो के साफ अधिक जीवन में लड़ना नहीं चाहिए लाने से अधर्म करने वाले भी हिस्सा लेना पड़ता है तीसरे तो तुम अधर्म को बात नहीं करते ठीक है हम जाएंगे तब उनको सब कुछ छुड़वा दी फिर अपने घर में अब अपने राज करने लगे राजा लोग इनकी आदत होता है कि शिकार खेलने चाहते हैं तो बोले चला भैया आज शिकार खेलने चलेंगे रात में बैठ जाओ सारा चीजा हंस रहे हैं धनुषमान संग में है तलवार संघ में है जंगल में प्रवेश किया तो वो हरिण भाग रही है वो हरिण भाग रही है हरिण के पीछे भागे हरिण अपने प्राण बचाने के लिए खूब तेज भागे तो उनको पीछे पीछे परीक्षित महाराज भी तेज भागे ऐसे भागते दौड़ते दिन भर तो बीत गए और शिकार जो करना था सो हो लिया और बोले भैया अब तो खूब प्यास नहीं है पानी की कोई साधन नहीं चलो देखो तो कोई मिनी का आश्रम बहुत कुछ देखो तो सर अब आश्रम ढूंढते ढूंढते आया कहाँ समी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए समी ऋषि जी बड़े आनंद से समाधि हो करके बैठे हुए हैं और समी ऋषि की पुत्र सिंह ऋषि वो चले कौशिक नदी में स्नान करने कोई अब तीसरे व्यक्ति कोई नहीं परीक्षित महाराज दरबार में आए मैं महाराज प्रणाम दंडवत कौन सुनेगा समाधि में पहले महाराज मैं बहुत प्यासी सी हूँ मुझे थोड़ा पानी पिला दो कौन सुन को तो तो जो शीर में है सोने की मुकुट उसमें घुस गये कली और बुद्धि के लिया पलोट और पलट करके तो कुछ कल महाराज की बुद्धि से ऐसे हो गए बोले तो भाई देखो तुसे हाँ मैके अतिथि हुआ और इसी क्या भजन करते हैं हमने इतनी पानी रहे भी मार रहा है झूठ परीक्षा में खत्म कर देना चाहिए परंतु तो है भाई ब्राह्मण इसीलिए झूठ है कि है इधर उधर देखने लगा पू लंबी लंबी वाला साको देख फिर धनुष ने उसको उठाए नहीं उठा करके समग्र सी गाले से लपटा करके और देखते रहो, अब से छोड़ करके परीक्षित महाराज राजधानी में, में जब चले गए और जा करके जैसी मुकुट उतारा करो हो, हो मैं पांडव के कुल में जन्म लेकर के ब्राह्मण का अपमान तो करके आया हूँ हा हा आज हमारी सारे रात हो जाएंगे आज मेरी सारे कोष भसम हो जाएंगे आज मेरे यानी हो होगा आज कौन से कौन हो? आज कैसे हमारी हो गया हमारे होकर के रो रहे इधर कुछ और इसी बालक नहाने के जा रहे बंगाल में तो देखे सिंगी ऋषि नहा के तैयार ही तब तो ऋषि लोग ऋषि बालक हंसते हंसते बोले भैया तुम गाल बजाते हैं बहुत जोर की कि हम बड़ा तपस्सी ऋषि है हमारे पिता बड़े तपस्वी है पर आज मालूम पड़ा तुम्हारे कुछ भी नहीं तो है घमंडी तो थोड़ा ही होते तो, आपकी पिता की गले में सांप लटक करके परीक्षित मारे चले गए तुमसे तो तो कुछ नहीं कर सकते बोले हैं इतनी बड़ी इतनी घमंडी तो मर गया ईश्वर ने ब्राह्मण के दिए ईश्वर भी अवार्ण के नमन करते हैं और ब्राह्मण के प्रति अत्याचार करने के का साहस परीक्षित को लघन करके गए आज से सातवा दिन आ तक तक रसेगा और भसम हो जाएगा ये करके पानी छोड़ दू जैसी पानी छोड़ दी फिर घर के जाके देखू घर में अब आश्रम पे आए अच्छा जैसे पिताजी के गले में सांप लपटा हुआ है सो देख करके रोने लग गए जैसे रो ऐसे उनको ध्यान खुल गए कि संत की अपराध हो तो में मन नहीं जुमेगा तुरंत मन बिछड़ के सांप करने कर हाथ में पकड़ कर सांप को जीत फिर बेटा क्यों रो रहे हैं क्या बात है बोले प्रभु पिताजी आपको गले में सांप देखे गया तो कौन कोई विनोद करके दिया होगा तो कहा होगा बोले राजा परीक्षित आए थे ऐसा मैंने उनको इस प्रकार श्राप दे दिया लो जोगी तू समझता नहीं परीक्षित की कृपा से तीनों लोक में सब जीव शांति में रह रहे और तुम ऐसे महाराज को श्राप दे दिया उस श्राप की जो नहीं थी वो प्यास ही, ही होकर आए थे पानी भागा और हमको मालूम नहीं पड़ा मुझको मालूम पड़ रहे तुमने अन्याय किया तो चलो कोई बात नहीं अब क्या करें साफ जो है अमूक हो गए तो अपने शिष्य को भेज के परीक्षित महाराज को बोले कि महाराज तुमको सात देने में सत्यक्य दस मर जाओगे सुनते ही वाह बहुत कृपा किओं ने क्योंकि हमने पाप किया हमको ताप मिला हमको ही दंड मिला सो so, उसी समय जो रानी थी तो तो <coughs> तो जो भू गई उनको दास उठा के ले गए परीक्षित महाराज तुरंत से अब उसमें आराम से गंगा जी के तट पर विराजमान हो तो गंगा जी को नहाने के जो मुनी ऋषि लोग आए हुए थे इन्होंने बोला परीक्षित या कैसे आए बोले ऐसे ऐसे इनको साफ लग गए तो बोले भैया हम भी तो नियम ले ले कि जब तक परीक्षित रहेंगे जीवित तब तक, तक हम भी परीक्षित को छोड़ के नहीं सारे मुनि ऋषि परीक्षित को घेर के बैठ जाओ यहाँ बैठा हुआ है सुखदेव जी परीक्षित ईद यहाँ बैठे हैं है। तो ऐसी ही सब लोग आगे जब बैठे तो परीक्षित महाराज अपने सेवक से बोले तो भैया इन ऋषि लोगों की बचने की बली ढंग से दो, दो सब आराम से बैठे पहले इसको खान पान के सब इंतजाम कर दो और उन्होंने स्वागत करके बोले महाराज मूर्ख सुनाम जो मरने वाले हैं उनको क्या कर्तव्य है सो तो आप लोग निर्णय कर दो को बोले तो मरने वाला तुम तो मरे गे भैया तो गरम गरम घी पी के तुम प्राण छोड़ दे अरे ऐसो ना अरे भैया देखो ऐसे करो कि खूब कीर्तन कर लो अरे ऐसे का, खूब दान कर लो अरे ऐसे जल छत्र कर लो तर्क प्रतिष्ठ विशोर अपने अपने मत सब चला के बोलने अब परीक्षित महाराज सोचे कि जब आचार्य के वाणी में एकता हो तो उसको मना जाए जब ये कुछ कार्य हो कुछ कार्य तो मैं कौन समान सोच में पड़ गए? ऐसी समय व्यास जी महाराज की सान्निध्य में बैठकर श्रीमद्भागवत को ध्यान करके और सोलह दिन को अवस्था है ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनकी शंख जैसा कंठ है कमान जैसा मुखमंडल है श्री कृष्ण जैसा रंग है दिगंबर है और आनंद से भावोम अवस्था में चल रहे तो हस्नेपुर की सब बालक क्या ये देख करके सोचे कि अरे भाई ये कोई पागल है पागल देखो ना बा जा रहे बाबो तो कोई हाथ में ताली बजा में कोई धूल उड़ा में कोई कुछ उ रहे कोई प्रभाव आनंद से चल रहे चलते चलते जब परीक्षित जहाँ बैठे हैं वहाँ पहुँचो जब जा रहे हैं तो जाते जाते क्या हो एक जगह में जंगल सिपाह हुआ जब जा रहे जंगल पार होकर तब श्रीजी ने उनको दर्शन सुन दी श्री जी महाराज ने बोली कि भैया परीक्षित तुझे भैया सुखदेव तू तब जा रहे ना परीक्षित की कथा सुनाओगे। हुए तो मुझे सब मालूम है तो मैं एक बात तुझे तो कहे आया बोलो तो और देख कथा में जब बैठे रहो ना तो हमारी और हमारी जितनी भी सहेली है काउ के नाम मत ले अगर काउ के नाम ले लेगा तू तो हुआ ही रही है फिर आगे कथा बोले चलेगा ही नहीं इसीलिए भागवत में राधा चंद्रावली ललिता विशाखा नाम ने गुप्त तो गुप्त तो ऐसे बोर्ड तो की प्रखंड वर्णन फिर जब आगे बढ़ो तो फिर ऋषि देखा आर्य सुखदेव जी एकदम तुरंत उठ के खड़ा हो गया बोले देखो देखो बोले भाई क्या बात पराशर भी उठ गए व्यास जी उठ गए सब लोग उठ गए नारद जी भी उठ गए बोले बाबा को बाबा है पराशर नारद तो उनको भी बाबा है सब लोग उठ के खड़ा होने क्या है भक्ति राज्य में भाव ही मुख्य वस्तु जहाँ जिसको भाव है वो सबसे बड़ा बंधन है सुखदेव जी महाराज में श्री कृष्ण में जितना भाव है इतना भाव और किसी में है नहीं इसीलिए सब जिनको स्वागत किया परीक्षित सृष्टांग नाम करके उनको ले आए और दिव्य सिंहदास में विराजमन कराए विधिवत पूजन किया है और पूजन करके फिर बोले भगवान नु, मुंह सुना जो मरने वाले हैं, उनको निर्णय आप कर दो क्या करना क्या न करना है तब घर्षित हो गए इस प्रकार प्रार्थना की तब श्री राजा बोले अहो वयम तमा तरव निपाणु ग्रहण शिला आज मैं बहुत धन्य हूँ जो कि आप जैसा संतों को दर्शन हमको मिल गए अब आप कृपा तो करके बताइए जो मरने वाले उनको क्या करने अहो सबसे कृपया ठीक करना चाहिए अब सारे जो भी गुरु हो जो गुरु से मानुषा मरने वाले को क्या करना चाहिए सुनना चाहिए, चाहिए, चाहिए, चाहिए, करना करना करना कर्तव्य स्मरण तब से सुखदेव जीवाच् अब तक सुख सोनक कथा चल रहे थे और सुख परीक्षित की कथा शुरू हो गए थे तब बोले देखो आपके प्रश्न बहुत सुंदर है सारी लोगों को कल्याण देने वाले जो भागवत पुराण है इसी का आप सुनो आप अरित नाथ अहम मैं दापर की दापर जुग में अपने पिता श्री ब्याजी से पढ़ा मी महापौर शिव को महाभारत तो महा वहाण को, आप को में हूं। आपको सुनाना चाहता हूँ यही आपका सबसे उत्तम होगा और देखो राजे ऐसे है कि जीतोसाहस हो जीतोसाहस जीतो हो जीत जितेन्द्रिय हो तुमने तो बड़े सुंदर आसन जीत लिया प्रणाम से बालू बालिक जीत लिया और जो हो जितो संगता तो तो तो तो सही बात पाद पठन की प्रास रंग चौदह भुवन है भगवान श्री कृष्ण को जो ऐसे चरण है इसको बीच में जो ने है वो पताड़ है अपराशनी प्रथम तो प्राशनी पे बोलते हैं रसातलम प्राशनी बोलते आगे के हिस्सा को बोलते हैं पता है महातलमुष गुल तीनों ज्यादा जो चार के नीचे देखा और फिर ऊपर में तला तल तो ब पुरुष से जंग ऊपर के हिस्सा में तला तल है ऐसे करके भगवान की श्री विग्रह में चौदह भुव को स्थापन किया फिर कहा कि अब इस सूक्ष्म स्वरूप में ध्यान रहा कसिले किस तरह इस सुक्म स्वरूप को ध्यान बताया अब बताया कि तो फिर भोले देखो आराधना में जहा है काम हुआ नहीं राम जहाँ है राम, राम हुआ काम अगर तुम इंद्रिय सुख को ऊपर भकोगे तो वहां भजन नहीं होगा और जहा प्रभु की प्रसन्नता करने चाहोगे वहां तो इंद्रिय सुख के संबंध अलग हो जाएगा इस प्रकार जो है प्रयास हो जब धरती पड़ी है तो वस्त्र को मांग क्यों करते हो और बाहु बाओ शुग भूल जाए तो ये तकिया का काम करेगा फिर तकिया की क्या जरूरत है और सत्य जलो किन गुरुधन पत्र जब अंदर प्रभु में दिया है तो जल को क्या आवश्यकता है और देखो दिख बल कर दिशा रूपी लग रहा है तब तो वस्त्र का क्यों चाहना करते हैं तो भगवान एक आप जैसा महापुरुष कोई स्वभाव रहता है हम संसार में जब रहे तो इतनी बिराज हमको संभव नहीं तो इसके लिए लच्छा संभव नहीं इसके लिए कही चिन्ह दिन पति न सुनती सुन रास्ता में काम की चीर के टुकड़ा पड़ी नहीं है उठा लो नोटा लगा लो हमती दुसंत है भूख लागे दिशा में जो पेड़ पत्ता है फल मिले फल खा लो पत्ता मिले पत्ता चिबा लो क्या जो भी किसी के पास जाते हैं और देखो महिला भी झटका सरकत प्यास लगे नदी सुख गए क्या नदी किनारे में रहो नदी के पानी फिर हाँ बड़े ठंडी पड़े बड़े गर्मी पड़ा कैसे रुजारा होगी रुजारहाड़ की गुफा बंद हो गई था गुफा में घूम जा क्या जरूर तुम बोले महाराज गुफा में तो चले जाओ और कहा बघेरा गए तो वह भजन पूरी कर देंगे शेर आगे तो लोहो ऐसी तुम्हारी अमिश्वास अजित अवति जनम नक्ष भजन की कवयोथ न दुर्मदान है जो कवि होगा विद्यान तो होगा वो अभिमानी जीव के सानिध्य में जाए हाथ कभी नहीं पसारे ये वैराग को शिक्षा तो दिया फिर कहते राजन देखो जिसको जो कामना है इसे अपनी कामना के आधार से देवता की उपासना करें, जिसको जो चाहना है अलग अलग चाहना है अलग अलग उपासना है ये फिर क्या बताया? देखो सर्व कामों मुख्य काम उदावी त्रिप्रेनो भक्ति योगे नो जाम कुछ भी नहीं चाहना और सब मुझको चाहिए तो हमारे पास से श्रीहरि किसी बात का अखंड नहीं है देखो ना अगर कुछ भी नहीं चाहे तो सुखदेव जैसा महापुरुष इनको एक नेटा ही नहीं तो कहा और देखो सुदामा जैसा ब्राह्मण द्वारका में गए कितनी दक्षिणा दिया, कितने इनको दक्षिणा दे, में दिया था अपनी से भी अधिक सुनामा पूरी निर्माण करके सिद्धि रिद्धि भार को उनको दे दी ऐसा कोई दे सकते हैं क्या तो जब दे जाओ तो अगर सब कुछ चाहिए तो उसी के शरण में जाओ कुछ भी नहीं चाहिए तो उसी के शरण में जाओ देखो यार हमारे वृद्धाओं की बात है भगवत वृद्धा सिंह पंडित श्री रामकृष्ण बाबा महाराज रहते थे तो उनको क्या जखाम हो गया और जिन्होंने बचपन में ही ये पड़ेगा थोड़े सी कैसर ढूंढ के और उसमें गली घूल के आप पी लगे तो आपका तुरंत तो सही हो जाएगा देखा दर्शन अरे भैया हम तो बजमा से खमे रहे हमको केसर काम चलो ले जाते हैं। तो नहीं कोई मिल जाएगा रख दिए तो बेल चले गई संध्या के समय की बात है तो रात रात में जाने कहाँ प्रचार हो गए सवेरे होते ही पांच किलो केसर आ गए कहा से बोल रहे बाबा बोलना है हम कुछ ग्रहण न करेंगे तुम्हें काम करो हमारे साथ ठीक होना है ये सारे उनको ऐसे भाग दिया उसको भी सुधारणा कर दिया तो सर्व काम मुख्य कामोदार अधिक भक्ति योगेन परम करे कोई चीज की कमी नहीं रहेगा इस प्रकार योगे गुणानुकृषि के फिर गुरु समय चरण आपको माने ठीक है सर्वृष्ट मान तब वो जाते मध्यम मझारे कथा तक था। मेरी जो ज्ञान बुद्धि था वो सर्वन हो रही थी तब कृपा करके प्रभु के परम पावन चरित्र को वर्णन कर इसलिए अपनी इष्ट भगवान को प्रणाम करने लगा नव देहिना सदुर्भवस्थानील गृहित्रृतनाथ वर्तमे इस प्रकार उनके बोले तपस्वी दान पशस्व जो, जो महात है महादानी है महादश से महामसी है महामंत्री है महा प्राप्ति नहीं कर सकते हैं ऐसा सारे मन श्री हरि की चरना सब श्री बोले करो जैसे परीक्षित जैसे तू ने हमको प्रश्न कर रहे हो ऐसे ही प्रश्न महामि नारजी और जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। सुनो हां से तुम्हारे प्रश्न एक दिना ब्रह्मा जी नित करके विराजमान है ब्रह्मलोक में महाबले महामनि नारद जी आ पहुंचे सो देखे ब्रह्मा जी नयन बंदा करके ध्यान पारायण में है सो देख करके ब्रह्मा नारद जी बोले देवो देवो देव, नमस्तेष्टु भूत पूर्वज ती ज्ञान तत्त्व देव देव हे महादेव आप मुझे आपको निजर बताओ प्रभु आप ही सब जगह आप ही सृष्टि कर रहे तत्म ते स्थिति बताओ सर्वेत्र जानते हैं तो आप जगत को स्वामी होकर के ईश्वर होकर के किन की कर रहे हैं वो कौन है ये बताओ जब ऐसे ब्रह्मा जी ने बड़ाई करके कहने लगा पहले तो ब्रह्मा तो जी अपने कानों को का बंद करने लगा बोला अरे ऐसे अशुद्ध बात मत बोला करो मैं जरा ईश्वर नहीं मैं तो न कर हूँ उनके आदेश पार करके मैं उनको सेवा रहा हूँ सृष्टि आदि में कर रहा हूँ उनके आदेश देखो तो चलो बड़ी बात नहीं को शेरम देवी शीतरम नारदी तुमने आज बड़ी कृपा करी कि भगवान की परम पावनी तुमने याद करवा दी देखो जी ये जो तुम करे नारायण परा वेदा वेद जो वर्णन कर केवल नारायण की वर्णन ही वर्ण देवा नारायण गजा नारायण की श्री अंग से सारे देवता प्रकट हुआ है और नारायण जितनी ऋषि लोग मुनि लोग देवता लोग भी करते हैं केवल नारायण के लिए करते हैं और नारायण परो जो जो मुनि जो परमात्मा को मानते हैं और नारायण की प्राप्ति के लिए जोर करते हैं नारायण परम तप नारायण की प्राप्ति के लिए सारे भोग छोड़ करके एकांत में तपस्या तो करते है जैसे द्रुआ तपस्या तो किया नारायण परम परमात्म और नारायण परम ज्ञान नारायण को स्वरूप जानने के लिए सारे शास्त्रों करना पड़ते नारायण परागति नारायण से ही जी आते हैं नारायण पालन करते है जब जय छोड़ के जाते तो नारायण में दिन होता जाते इस प्रकार से सारे लोगों की है मेरी ईश्वर हुई है उनकी प्रेरणा से मैं करता हूँ ब्राह्मण बोले जरोन दो, बंधर मुखम खेत्र धा करो प्रकट प्रकट हुआ हुआ और छंदा सारे भूलो है में प्रकार प्रकार सात के छंद ये सब कुछ तो तो उनसे प्रकट हुआ है इसलिए कहते हैं क्या शुरू पढ़ाई में नारान उद्भूतो नारायण से ही और क्रम हुआ है अभी जब मैंने बताया प्रथम करके फिर सुनाया नरे कथा दिन जिस सतगन के घर में कथा नहीं होते हैं वो वो घर घर घर अंधकूप जैसा मालूम होती है, त्रावन, त्रावन है, जिसके में निरंतर कथा परम राजा ब्राह्मण गुणा प्रदन इतनी चौबीस नारदी की बताया फिर साधन मार्गो की बताया फिर नारद नारद नारद बोले बोले ब्रह्मा जी ने ने जो कुछ सिखाया को तो कैसे कैसे तो वो प्रचार बाबा कैसे कर भागवत और सब साधन करके आदेश दे करके चले गए हमे अद्भुत कथा सुन कथव जो मखी त्मा ने भगवान की परम पालोनी व्यास को आन करो जिससे आत्मा की सारे दोष मारित हो जाए शुरूदेवी आत्मा नगरे माया राजस्या भवात्मा नीवा दिशा ये आत्मतत्व को ज्ञान न होने से उनको प्राप्त होना बड़ा कठिन है देखो देख कोई विसर्गस्त स्थान पोषण करे इस प्रकार से वर्णन करके फिर क्या सूर्य भी बोले एवं तो पुराकृष्ट मैत्र भगवान कि का तो जैसे तुम जैसे तुम हो ऐसे ही के के पास जाकर विदुर महाराज ने भी प्रश्न किया तब परीक्षित करो कहां और कहात्र ऋषि के संवाद कहा हुआ था कृपा करके बताओ सुनो जब खेल हुआ था महाभारत में युधिष्टि महाराज को बारह साल वनवास और एक साल इज्ञातवास दिया गया जब सारे बात पूरी हो गई उस समय द्रौपदी के प्रति खोटी नजर बुरी नजर डालने के कारण किचक मारा गये वो राजा के सेनापति थे तब ही हम खरगोल मच गए तुम्हारे कास्तनापुर में वे किचक दशहरा हाथी को शक्ति रखने वाले उनको कौन मार सकता भीम बिना कोई मार नहीं सकता तो निश्चय पांडव होगा पिता वह जोड़ है भीष्म है दो भीम ने कहा पकड़ में आ गए उनसे फिर फिर और एक का करें तो मूर्ख उनकी अवधि पूरी होकर के पंद्रह दिन ज्यादा अब कैसे में तू हो गई और कैसे कहा नहीं समझते नहीं जब इस प्रकार कहा पंडव को राजदूटा ने तब बोले बिना युद्ध में नहीं का नदी में कम के आगे जितने रह जावा नारद जी भगवान श्री कृष्ण वन में जाके पांडव से मिला मिल करके बोले भैया अब तुम्हारी अवधि पूरी हो गई अपने राज मान लोधि बोले भैया मैं ऐसे दुर्जन के समीप जाने में राजी नहीं या से मैं कहने भैया लेकर पत्नी को में पत्तुनी को में लेकर खा के गुजारा कर संगा उसके पास सब जाना कुछ कुछ मांगना है लेना ने देखा फिर तो भूभागर नहीं बिना पृथ्वी के भार कैसे हरण होगा सोच कर तो बोले भैया ऐसे तो बात नहीं होगा तो आप ना तो मैं जाऊँ आपको नहीं मानू बल में जाऊ मैं आपको तो दूर तक तो भेजूंगा हमारी हिम्मत ना है मैं नहीं कह सकता भाई साहब सखा तुम क्या कह रहे हो तुम क्या नहीं कहते भैया मैं एक बात कह सकती हूँ सखी तेरे को सब खुदी प्रतिज्ञा करी है कि जब तक मैं दूसरा के खून बाल तब तक तो नहीं मुझे सब से कि तुम चिंता मत करो दुस्सा करोड़ की तो इच्छा नहीं था इन तुम्हारी स्वस्ती नापुर में श्री कृष्ण शाम गए जब गए तब मेरे भाई दुर्य। दुर्य। दुर्य। दुर्य। या दीदू कृष्ण द्वारिका दुश्मन दूत बन के आया है राज मांगे क्या जवाब दे बोले तो भैया मुझे पूछ रहे हैं मैं तो सौ दफा कह चुका हूँ कि तुम अपने कौशल चाहो कुशल चाहो तो एक बेटा का त्याग दो तुम्हारे सारे कुल सारा परिवार रह जाएगा और नही तो उसको नहीं त्यागे तो सबसे तलाश हो जाएंगे और फिर द्वारिका नाथ जी आए दूत के कोई मामूली बात है परंतु अपनी बेटा के मोह मोहन कुछ कहे नहीं ऐसे समय हुआ क्या कहा फिर देख देखे भेजो दुर्दो की है भैया के, के सामने सामने इस तरह तिरस्कार करके जब बोले पर भैया ने कुछ जवाब नहीं दिया तब तो बिजू सोचा भैया तो बेटा के गुलाम है अब मैं इनसे क्या जवाब हूँ कुछ नहीं तो करी हाथ में मारा झुड़ी ले नहीं हर व्यस्त छोटी सी छोटी सी कपड़ा पर के वहां से उठ के गले इधर हुआ क्या के उन्होंने जब श्री कृष्ण भगवान आए पहुंचे, उनको शारत करो दुर्योधन बोले देखो ने। ये, ये ब्रज में रहा बहुत दिन बचपन तो ब्रजमे बिताया न तो क्या करते दिन भर गैया चरा तब बोलेबासी दो रोटी उसको देती और कैसे देते का आकार दे दिया और दो रोटी बिछड़ के रोटी दे दिया खा खा ना जाता तो या ये तो कभी राजभ खाए नहीं एक काम करो रोसिया जी बढ़िया बढ़िया बनाओ और आज वो आपके इस तरह से भोजन कराएंगे कि सब भूल जाएंगे पांडव अंडव सब भूल जाएंगे अच्छा सर वैसे ही बनाता हूँ उसे या पुरुष और फिर सभा में आए ताकि बोले अरे भाई श्री कृष्ण वहां पांडव भैया हम तेरे हम हम भैया भैया नहीं तो आज हम सब एक में बात तुम जो कुछ चुका सब ठीक है परंतु मैं तो नेता ले चुका मेरी नेता हो गया बुजुर्ग तो चाचा कहा है बुजुर्ग चाचा की है वो दासी में बैठा की है मैंने रसोई तुझे बोल के आया कि बढ़िया रसैया बना तो बिजा था नहीं या तो भाग में नहीं, से। ऐसे राजो तो ठीक है भैया हमारे भाग में नहीं लिखा तो कोई रखे तुम लोग तो खाओ मुझ करो तो तब जो हुआ से फिर श्री कृष्ण भगवान विद्युत चाचा के घर में पहुंचे जब जाने रह तो विद्युत आकर अपनी बिना से बोले अरे आज द्वारिका नाथ जी आ रहे हैं भूजन कर साफ सुख करना और मैं कुछ बाजार से सोकर अभी आता हूँ तैयारी तो तो तो तो कर अच्छा एकदम इतनी कम था इतनी व्याकुल हो उठी कि वो सड़क में जाकर रास्ता में जाकर खड़ा फिर वो मन न घर घर में एक सेकंड मना फिर हम भाग के गए ऐसे दस पाँच चक्कर तो खा लेंगे फिर उन्होंने वाला ये उसे आज मैंने भी नहा भी नहीं और कैसे करूँ जल्दी नहाँ ऐसे मुझे नाराजगी सामान लेके आ जाएंगे झट जा जा नहाने के लिए और उसे नहाने घर में घुस जैसे पानी डालू सिर में तो साड़ी साड़ी गए साड़ी भीग गई और ऐसे समय द्वारिका नाथ जी दरबार में आकर के बोले चाची जी वो आवाज जी। कितनी मोहन आवाज है कितनी महीनी आवाज है तो ठिकाने ये सुनते ही एकदम उसी हाल में दौड़ तो दो दिनों जो जा रहे श्री कृष्ण को शांत करिए इनके सारे तन के जो साड़ी गिरी वैसे था सब वहीं गिर गई दिगम्बरा होकर के तो श्री कृष्ण भगवान के समीप पहुँच गये और पहुंच गए तो श्री कृष्ण भगवान देखी तो अपनी जो पीतम्बरी ऊपर न थे चाची जी को पढ़ा दी और फिर चाची जी को हाथ पकड़ लीजिए पकड़ करके और मुख में देख रही हाँ। अगर ग्रंथ तो में जो सुधा न जाने केतनी खिलात तो, क्या क्या भुजन कराते आज हम ऐसे दरिद्र ऐसे दुखी हूं क्या जुमा मेरे घर में कुछ नहीं मैं इनको क्या खिलाऊं में ध्यान आया घर में केला रखा होगा तुम अरे केला तो चलो खाओ मुख सुख गई बहुत देर हो गया सुर को ला कर लाया से जब उठा क्या तो खटिया थी वहां आंधी बिछा दी आँधी कहाँ बिछाया जा मरे था। मरे आँधी बिछाया जा सो श्री कृष्ण को लिया आंधी बिछा दूंगी भगवान आराम से पानियाँ करके और बैठने करके बैठ गए जब बैठ गए तो कला ले आ गए बिजु रानी जब तो कला ले कर आ सो मन और नयन दोनों ही श्री गोविंद का मुखमंडल में चपका हुआ है अगली मुश्क है ही न सो चिल्कान ने कैलाने छोड़ा छोड़ा के गोदन में तो गोदेन में तो नीचे पटक रही है अच्छी छिर ले थाने थाने। पकड़ कर पकड़कर आराम से लगा। ऐसे दो दो एक आरोप तो ही तो गया होगा अभी तो भक्त जाने भक्त जाने। वो आ तो का रही है। जो खाने तो तो में डाल रही है और मिट्टी जो फिंगना दी थी तो उसको खिला नहीं में आने क्या कर फिर बड़े प्रेम से उनको ऐसे बनाए और भोजन कराए फिर विश्राम कराए और विश्राम करा के फिर बोले भैया अब तो मैं समा, सभा में अब तो सभा हो फिर है। मैं भी अपनी तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँ बिजुर्ग जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चल द नहीं और पौरम की जो कुछ स्वीकृति थी उसके संग तीर्थ भगवान श्री कृष्ण आए सभा में तो युक्ति का जुक्ति कहा देखो एक काम करो श्री कृष्ण को बंधु बना और जेल में तुम मुंडो दो बोले इनसे क्या कौशर है बोले कौशर नहीं ये पंडल के सहारा करने वाला एक ही है आज इसको जेल में बंद बंदा 500 पांच पंड मार जाऊंगा फिर छोड़ देंगे इससे कोई रहना सही नहीं बोले हाँ ठीक ये युक्ति सही है तो आसन दुर्योधन कर्ण ये सब जो है बड़े बड़े रथी जो है चारो दिशा अस्त्र शस्त्र देकर के कृष्ण को बंदी बनाने के तैयारी में गए गए बीच में कृष्ण रह गए मतलब नुस्खा मिलाया बोले हमारा दुर्योधन मैं तो जान ली भाई क्या समझ लिया कि हमारा सहारा करने वाला कोई नहीं है पर मेरी सहारा परिवार मेरे लिए पूरा परिवार मेरे लिए जान दे दे पर लिए मेरे लिए लिए लिए एक तुम जैसा से विजय प्राप्त होने के का सहारा ज़रूरत नहीं है तुम क्या करोगे करो जो, जो तुम्हारी इच्छा करो ऐसे कह करके आपने ऐसे तेज बढ़ाया शरीर में ऐसे प्रकट किया मतलब कि सब का रह ऐसी चले गया इस प्रकार जो है अतु समान जब जाके कांग्रेस को सहारा किया जब तुम युद्ध तो हुआ था इस प्रकार जो है जब चलने लगे इधर कहते हैं न इधर तीर्थ करते करते घूमते घूमते कहा आए ये वृंदावन पहुंचा और जिस स्थान के नाम है ज्ञान गुजड़ी जब में पढ़े तो हुआ विदुर जी आए उससे पहले ही उद्धव बैठे हैं को देखते ही दोनों महामंत्री हैं विदुर महामंत्री की। और उद्धव भी जादवपुर की महामंत्री ने आलिंगन करके मिले और फिर जो है भैया बताओ जादवपुर कुशल है तो जो जो तो घटना हुई सारे घटना उद्धव जी बिजुर्जी महाराज को सुना तो बिजुर्जी महाराज बड़े व्यापन होकर के बड़े ज्ञान के द्वारा ज्यादा तुम क्या प्रसन्न को छीन लिया और फिर बोले कि देखो उद्धव जी बोले तो स आगत्यपूर्ण सपुत्र देखो जो आत्म तत्व तो तो को प्रकाश करने वाले ज्ञान तुम्हारे लिए किया है सो तो कृपा करके मुझको भी सुना जिससे मुझे भी ज्ञान मान पड़े तब तो से उद्धव जी बोले ननु तेज तथ का ऋषि को सदमे तुम्हारी उपदेश देने वाले मित्र ऋषि कौशिक नदी के तट पर रहते हैं उनके पास जाओ और देखो मैं तो अपनी प्रभु की वियोग में मेरे बुद्धि ठिकाने में नहीं है मैं उनके आदेश लेकर बद्री का आश्रम में जा रहा हूँ अब तुम जाकर वहां कथा सुनो के पास तब जो है चले तुम्हारी ऋषि और सोचने लगा कि मैं तो आप आश्रम जाने की प्रभु के आदेश से है बद्रिकाश्रम जाऊंगा परंतु ही मुझे पता नहीं है कल घर फिर दोबारा आना बने ये तो मुश्किल है प्रभु की जो बाल लीला भूमि है ब्रजभूमि है इनका दर्शन करके जाऊँगा यो सोच करके जगन्नाथ कुंड में और यहाँ आके विदुर तुम्हारी यहाँ आके कुछ ना निवास भी कहो यहाँ बहुत कुछ लीला भी हुआ और जब जी को फिर एक स्वरूप तो यहाँ ब्रज में रहेगा और एक स्वरूप में बद्रिकाशन चलेगी नर नारायण आसंग्रह तो बिजुर जी महाराज कहाँ जाओ जहाँ मित्र विष्टि रहे ये ऋषि में और, और ब्यास जी में ज्ञान की थोड़ा भी कमतीवा नहीं था बराबर बराबर ज्ञान पूछते थे तो उनके समीप प्रणाम करके बिजु बोले देखो जी सुख कर्माणी करोती न तो सुखम तो भूल भगवान बदेना संसार में जितने भी जीव है चाहे राजा हो चाहे मंत्री हो चाहे व्यापारी हो चाहे धनी हो चाहे गरीब हो इन लोग अपनी सुख के लिए ननान प्रकार की चेष्टाएं करते हैं कोई दुख के लिए कुछ नहीं करते केवल सुख के लिए करते हैं, ना तो सुख हों फिर उनको सुख तो मिलते नहीं बिल्ले तो ए तो एलो दुख दुखी आ जाते हैं पर दुख आने से ये मन में के नहीं आता आखिर जब भाई सुख के लिए काम कर रहा हूँ दुख आ रहे तो छोड़ो काम करना बंद कर लो ई कोई नहीं बंद करेगा हम करते चलो आपके के दुख आगे था अगले सुख आ जाएंगे अब के दुख आगे अगले सुख आ, आ जाएंगे इस प्रकार जो है सब सुख के लिए काम करते हैं कैसे होते हैं जीव अवस्था हाँ। के जैसे दर्पण देख रहा दर्पण में अपने प्रतिबिंबों को देख रहा मन में सोचा कंठी तो कंठ है? है अगर हिया चंदन हो हि चंदन हो यहाँ चंदन हो तो वो ये एक भ्रम है जो दर्पण में देख रहा है तो दर्पण में वो चंदन भी लगा रहे हैं माला भी लगा रहे काजल लगा रहे दर्पण के ऊपर ऐसा पर्दा लग गए की जो देख रहा था वो भी बन ऐसे ही नाचवान शरीर को श्र नाचवान शरीर को सुखी करने की कोशिश संसार के सामने उदारी करते करते करते वास्तव में जो अपने आत्म तत्व है अपने स्वरूप उसको मिल जाते अगर उस दर्पण के उसमें ना करके और जो बीच में जो है चैतन्य रूप में जिन्होंने नयन से दृष्टि शक्ति कान से सुनने शक्ति नाक से ध्यान शक्ति मुख से खाने शक्ति पाव से चलने शक्ति दे रखो उनको सजाओ तो आनंद से आनंद हर समय आनंद मर जाने के पीछे भी महान आनंद मिलेगा तो उधर दृष्टि नहीं दृष्टि तो जैसे तुमने प्रश्न हमसे कर रही ऐसे ही समन सनातन समत्कुमार इन लोग भी जा करके नरनारायण ऋषि के आश्रम में और सत्संग के लिए जाते वह भी ऐसे प्रश्न चलते हैं देखो काली मैंने बोला कि जो है कभी शेष जी के हिया, कभी जी के हिया, कभी कभी जी जी ब्रह्मा केिया इनकी सत्संग चलती रहती हैं। तो देखो जब है ब्रह्मा जी एत देवा भूतान नया न भया भी न्यापार व्यवहारित जीव जो है ये कैसे सृष्टि हुआ किस तरह से किस तरह से महा सृष्टि करो या वर्णन करके सुनाओ तो देखो एवा कला विष्णु ये भगवान की शक्ति लेकर के ये चौबीस तत्व तो जो है ये देखता हुआ इसको नाम है अजान देव चौबीस तत्व जो है दस इंद्र पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेंद्रिय और जो तुम्हारी चथुकर्ण नाशिका जी पाँच माँ भूत पाँच कर्णास्त्र और मौन बुद्धि चित्त हंकार इमरकर चौबीस तत्व तो होते हैं इनकी नाम है अजानज देव जब ये प्रकट हो गई कोई देहो तो है ना किस देह में घुसेंगे तब तो ये सब देव, देव जो है भगवान की प्रार्थना करो क्या बोला वे मतास्म हम आपकी चरम कमल में न होता है देखो प्रपन्नता को पशु मात पत्र स्वर्णागत के सारे ताप को मिटाने वाले हैं, जिनके आश्रय लेकर के ही जीव सब कुछ कर सकते इस प्रकार उनकी इति शक्ति अपनी शक्ति प्रार्थना सुनी तो कामन संजय तदा देवी शक्ति दूर करत जब आगे हुआ क्या ये जो देह है शरीर है इसमें एक जैसे पिंड होता है एक लेकड़ी के मान लो एक लेकर अब जो पड़ा रहे है, उससे तो चलने चा, की शक्ति नहीं बोलने की शक्ति नहीं कैसे हो ऐसे ही एक गोलाकार जो पड़े हैं पहले सूर्य नारायण नयन में आया नोतिष्टा विराट फिर देवराज इंद्र भुजा में आया नो ष्टा विराट अग्नि जो है जिहा में आए नदोतिष्ट सदा विराट बाऊ जो है कानों में आए शब्द रूप में न जो तिष्ट सदा विराट विष्णु जगता चरण में आए नरो विराट ईश्वर का सारे इंद्रियों को चौबीस तत्त्व को चौबीस देवता इस शरीर में प्रवेश हो गए परंतु तो संचार सुद, कुछ सुद से नहीं हुआ कैसे है इसको दृष्टांत तो ई देते हैं जैसे एक बड़े सुंदर कमरा है उस कमरा में अच्छी बिजली के कलाकार को बढ़ाया जो और यहाँ सीताराम की मूर्ति बनाया दो, बिजली की सीताराम बन जाए यहाँ राधा को बनाया जो रास मंदर बनाए तो, यहाँ शिव पार्वती बनाए तो, यहाँ हनुमान जी महाराज के बनाए तो, सब बन जाए यहाँ हनुमान जी कूद रहे हैं या सीताराम जो है ब्रभा चरण है या राधा कृष्ण नाथ रहे हैं, नाना प्रकार बनाए दियो बिजली से अगर कारंट नहीं है तो कोई कार्य करी नहीं है सब सुन न ऐसे ही हमारी तुम्हारी हाल है आठ हुई है नाक भी है कान भी है पान भी है हाथ है अगर चेतना शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं तो है तैसे साव शरीर में आया कुछ नहीं और जब चैतन्य शक्ति सब को इस शरीर में प्रवेश किया तो सब तो सब कार्य करी हो गए जैसे कारण आए तो सब कार्य कार्यकारी हो गए तो उसी प्रकार सब शरीर की मूल जो है एक चैतन्य शक्ति इनको किस तरह से देखना पड़ेगा एक बात सोचो कि सोने की सोने लेकर के और जो है शराब के पास जाओ और बोलो कि हमको हार बनाए दो हमको फूल बनाए दो चूड़ी बनाए दो कुछ भी कहो वही बना सब कुछ बना देंगे ऐसी ऐसी कलाकार है कि चमत्कार से चमत्कार बना देंगे पर वास्तविक तो चीज क्या है बड़ी नाना प्रकार बनाए दिए पर वास्तव में असली चीज क्या है असली चीज सुनो से बनी तो ऐसे ही ईश्वर ने नाक कान हाथ पांव नान प्रकार बनाए दिया पर असली वस्तु तो क्या है मुझे नहीं सकती तो जो बुद्धिमान हो देखो वासुदेव सर्वमती जितनी मेरी मैया बैठी है जितनी मेरे बहन बैठी है इनसे काय के संबंध है वो आत्मा तब तक, तक संबंध है मेरे भीतर जो आत्मा है सो इनके भीतर सो तुम्हारे भीतर सो तो उस असली वोस्तु से नाता जुड़ोगे तो बाहर की वोस्तु से अपने आप ही हो जाएगा और वो नाता अगर पक्की जुड़ गए वही सिद्ध हो गए वही मुक्त हो गए वो संसार बंधन से अब हो जाएंगे परंतु ये तो बोलने की शास्त्र देख करके बोलना बड़ा सरल है पर तो करना बड़ा ही कठिन पड़ता है इस जब सृष्टि के क्रम बता रहे हैं जब भ्रमान ने सृष्टि का आदेश ब्रह्मांज को दिया ने ने तो प्रजापति देव का फिर महाराज की और भी वचन कहने लगा देखोगी मेरी मेरी मन मन में जो जो था आपकी करके, की धनी करके, मेरी मन की जो संका है वो सब धीरे-धीरे संक्षीर्ण संशय अपने आप खुल रहे हैं तो इसलिए आप बताओ सृष्टि का क्रम कैसे और कैसे कैसे सृष्टि हुआ पर देखो पहले दे तो अहंकार अस्मिता राग देश मोह मो तम महात्मा ये सब वस्तु सृष्टि हुआ पहले इसको क्या सृष्टि किया इससे का फायदा हुआ पर देखो जी ऐसे तुम जा रहे बाजार का के लिए बाजार जा रहे कुछ सामान लाओगे कहा इसलिए चाहिए तुमको पात्र चाहिए जिससे तुम सामान लेकर के आ सकोगे तो देखो जीव जो पैदा होगा इसको रोकेगा कौन कहता जीवो भगवान की ही अंश ही सारे जीव इसके बंदी बना के रखना हसी खेल नहीं है इसीलिए क्षय माया मोह और अज्ञान अस्मिता राग देश ये सब किसने कि ईश्वर का दिन है इनको बांध के रखने के लिए ये के तेरी कहते हैं भगवान सृष्टि होने के बाद क्या हुआ? मतलब लोग तो क्या है परमात्मा महिमा बेरोजगार जो था, जो था था जैसे फिर महामोह को सृष्टि किया फिर मोह को सृष्टि किया फिर तमोशन को सृष्टि किया, किया तो ब्रह्मा जी ने सोचो ये क्या हो रहे ब्रह्मा जी ने सोचा क्या हो रहे हैं? तो दुष्टापियों सृष्टि बहुत मानना ऐसे पापी सृष्टि देख करके अपनी आत्मा में मैंने कोई काम कर रहा हूं ऐसे नहीं माना बनमान सोचा तो गलत तो काम हो रहे कैसे काम कर रहे हो तो आपने कहा करो, ध्यान प्रत्येक फिर मन है मन से ही तो सब कुछ होता है मनो परम कर आमती है। में है तो ना न काला देखो इस संसार के लोग कोई के कारण नहीं है के कारण नहीं है और कार, भी कारण नहीं पर कारण मनो तर संसार परिवर्तन दिन रात विषय की की विषय चिंता करो में रष्ट हो जाओ जाएगा चित्त होते भगवान में दिन हो जाते तो मन को सकार समझ करके तो ब्रह्मा ने अपनी विवेक से बुद्धि से वो जो पापियों से सृष्टि हो रहा था इससे मन को अपने भगवान ध्यान, ध्यान करके फिर आ अपनी जब ध्यान हम मनुष्य मन को ले आए फिर क्या करो <coughs> जब ध्यान करते करते सृष्टिकार है तो ध्यान में आविष्ट चित्त है इसलिए सनक जी सनंदन जी सनातन जी और कुमार ये चार मुनि प्रकट हो गए, अरे बचपन से ही हरि उपासना करने वाले <coughs> ब्रह्मा जी बोले <वाले> बेटा अरे हाँ अरे देखो तुम जाओ और सृष्टि करो ब्रह्मा जी तुम्हारी सनकादि ऋषि मन में सोचा कि पिताजी को तो शिष्टि बढ़ाने की ध्यान है और हमें तो इस चीज का अच्छा पसंद नहीं होता है तो हम तो नहीं मानेंगे हम तो केवल जाकर के भगवान की आराधना उपासना में ला अब ये बात क्या रही जी ने देखा मैंने बोला और मेरी बात को नहीं माना ऐसे बेटा का काम है, ऐसे बेटा को सात तक भंग कर देना चाहिए ऐसे क्रोध आगे और फिर सोचा को को को को को भी नहीं और इनको भी हमारा कोई उचित पड़ेगा चलो को रोकने को रोकने लगा जो रोकने लगा जो रोकते रोकते दोनों के बीच में से भू से झट एक बालक पैदा हो गया नील और बड़ी दिव्य बालक है और रोते रहते क्या बोले देखो शिव जी महाराज है रोने लगते फिर भोगे नो स्थाना तो जगत गुरु मेरे क्या नाम है मैं कहा रहूंगा ये कर दो हे जगत गुरु ऐसे जब तो तो तुम तो देखो देखो तुमने इसलिए तुमको नाम होगा रुद्र तो तो रुद्रता ना अविधा रुद्र प्रजा तुमको रुद्र बोलेंगे प्रजा एक नाम हुआ फिर तुम रहोगे कहादय <हीड़ी>। तो में रहोगे इंद्रियो में रहोगे प्राण में रहोगे आकाश में रहोगे बाहू में रहोगे अग्नि में रहोगे जाल में रहोगे धरती में रहोगे सूर्य में रहोगे चंद्रमा में रहोगे ताप में रहोगे सनान की ते में एक तुम्हारी स्थान निर्णय कर दिया सब जगह भोले बाबा के अधिकार और फिर मनु मनु मनु महीनस महान शिव उग्रता भव कालो बेव धृत ए तुम्हारी नाम होगा शिव जी को नाम है। दीर, दीर, लुशा, और धृति उमा वृत्तिमा उपीरा अंबिका और सुधा इतनी तुम्हारी पत्नी ये सब नाम है, तो है सुना। स्थान है अब बेटा तुम जाओ और जाके सृष्टि बढ़ाओ भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पांच माथा है फैंकर का भूत पे शुरू करो मेरी सही सारे सृष्टि में खा जाएगा तो सृष्टि जा तो तुम तपस्या तो तपस्या में सब कुछ होगा सर शोर खाड़ के भूल जाओ आराम से जाके बंद जंगल में उठ के तपस्या में रंग ऐसे भूत प्रेत से भूलगा ब्रह्मा जी सोचने लगा भाई तो बात बन नहीं रहा कैसे बात बनेगी क्या तो आपने फिर क्या कहा हुआ विष्ट परिक्रम ग्राम प्रति बारह तपस्या प्रजापति जब फिर भगवान को ध्यान करके को ध्यान लगाया तब तो इनकी दस बेटा हुआ अरे दस बेटा ही भगवान के शक्ति युक्त है इनको नाम क्या है मरीचि अत्री अंगिरा कुलअस्त कुलोहतु वशिष्ठ दक्ष दसम स्त नारद दसम में नारद ब्रह्मा जी के गोद में से नारद जी पैदा हुआ और दक्ष भगवान ब्रह्मा जी को से पैदा हुआ भगवान ब्रह्मा को प्राण से वशिष्ठ पैदा हुआ और भ्रिगु ब्रह्मा जी को खाल से पैदा हुआ कुलोह ब्रह्मा जी को नाभि से पैदा हुआ कुलस्त ब्रह्मा जी को कान तुल से पैदा हुआ अंगिरा ब्रह्मा जी को मुख से पैदा हुआ और अखनों अस्त्रि और अखनों अत्र ऋषि ब्रह्मा जी को नायण से पैदा हुआ है <coughs> अखनों और मरीची मनसो अभवत मरीच ऋषि मन से पैदा हुआ दक्षिण स्थान में से नारायण तुम्हारी धर्म धर्म ऋषि पैदा हुआ वह तो धर्म ऋषि को बेटा है जो हैं, तो को से है। से से तो को को काम, क्रोध, ऐसे सब उनको पैदा हो गए, और कहते देना में चारो मुखों से चारों अनुभव हुआ, शाम फिर तक सारे वस्तु की सृष्टि हो जाती है ऐसे सृष्टि कर दो ऐसे फिर भगवान की कथा सुनने के लिए बिजुर्ग जी वहां मृषि सेवरी सैन भुव सम्राट प्रिय पुत्र पुत्र शैन भुवती हाँ जब सृष्टि होने जाएगा सब जगह से फिर ब्रह्मा जी के मुख से ही भगवती जगदम्बा मां सरस्वती पादा हुआ और पैदा होने के पश्चात सरस्वती के संदर्भ देख कर के ब्रह्मा जी महाराज की दृष्टि में कुछ फर्क आएगा तो वह देखकर कर दसों नेता पैदा होगा इन लोग खाद जड़कर के प्रणाम करते पिताजी पूर्व पूर्वों में कोई ऐसा आचरण नहीं किया अब भविष्य में कोई नहीं करेंगे जो आप पुत्री के प्रति इस प्रकार दृष्टि देते हैं ये आपको जैसा आप भी समर्थवान हो तब तो भी ये काम आपको उचित नहीं हुआ ब्रह्मा जी लज्जित हो लज्जित होने के बाद फिर आपने कहा कि ध्यान करके भगवान को ध्यान करते करते अपने शरीर को दो हिस्सा बना लेंगे दक्षिण हिस्सा से शाम मनु महाराज प्रकट हो गया और बाएं हिस्सा से अर्पित शतरो रूपा महारानी प्रकट हो गई सब लोग सब इसी लोग बोले वाह अब ब्रह्मा जी का शुक्र बहुत अच्छा है कि ऐसे दिन दिव्य सुंदर प्रजा पैदा हुआ तो भगवान बो, बोले ब्रह्मा जी अरे भैया शंभु अब तुम सृष्टि करो शंभु राजा बोले भगवान आप जो आदेश करोगे हम तो सो मान के चलेंगे कोई चिंता नहीं पर एक बात तो सोचिए एक बात तो बताओ कि मैं कहा के सृष्टि कहूंगा और जो सृष्टि पैदा होगी वो कहाँ रहेगी जो आपने धरती रचा है ये धरती तरसा कर में चली गई अब इसको निकालने की कोशिश करो तब ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए कि तो वास्तव में बात तो सही है अब प्रजा कहाँ रहेगा और ये कहाँ रहेगी गए सृष्टि करेंगी ये बात तो ठीक है पर मैं अब कैसे करूँ मेरी तो इतनी हिम्मत ना है कि मैं धरती को जब रसातर से लेकर आऊंगा तो जिसके प्रेरणा से मैं सृष्टि में व्रती हुआ हूं वही परमेश्वर परमात्मा इनको विधान करेंगे ऐसे सोचते सोचते भगवान के ध्यान करने लगा तब भगवान की नासा से जो है नाक से और अंगुष्ट भगवान की एक बड़ा बालक पैदा हो गई और बड़ा बालक जो पादा तो उन्हें देखते देखते एकदम महान गणसा रूप को धारण करो विशाल पर्वत जसा हो गई तब जो है ब्रह्मा और तब करने लगा सबको देखते देखते और वह की जाल में बड़ा बालक घुस गए और धरती रसातन में चलिए इधर कहते मंत्री जीरो हर ना हरिनाथ तो तो को अवर तो तो तो तो तो क्या हुआ जब इसंग वर्णन किया कि बराह बालक होकर के चले गए तब श्री विदुर भी बोले भगवन मैंने सुना वही बराह देर में ही, ही आदिदित्य हिर को निधन किया था तो कहाँ तक मिलन हुआ किस कारण उसको जुद्धो हुआ सब कृपा करके वर्णन करो तब श्रीमित्र जी बोले सुनो देखो जी जहा सुना ये सृष्टि काम हो रहे ये देखियो महाराज की सोनो कन्या हुई थी को तो उनको अलग अलग ने पूछा, बेटा बता, पहले के शादी होते, भी होते, सभी ने कहा कि शादी करने तो कश्यप ऋषि के साथ सबको शादी हो सब कुछ प्रजा सबको बाल बोकार इधर क्या हुआ कि जो दीती है इनकी कोई संतान नहीं थी कोई बाल नहीं हो तो दी महारानी एक अपने पति ग्रिया के पास आए और जो बोली रो मेरी बेटी बहन है सब बाल बाल हो गए हमारे को बाल भार नहीं तो आप <coughs> मुझे कृपा करो तो और हमें शांतानी कश्यप ऋषि जी बोले कि ठीक है हम गृहस्थी आश्रम हैं तो हम जो तुम्हारी बात कैसे नहीं मानूंगा जो तुम कहोगी सो हम करने में तैयार है पर बात ऐसा है कि अब तो साय का है एक प्रदोष का निकाल जाऊंगो फिर तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी एक कश्यप जी ने बोले पद्धति दीपी के ऊपर देवताओं की ऐसी माया फैलाए तो ने बात नहीं मानी जिसे ही हो उसी तरह से अपने पति को गार गार गार गार गार गार गार गार को वस्त्र पकड़ने घर पति ने सोचा ये तो ईश्वर की इच्छा है उसको कोई सकता तो उन्होंने चलो जो प्रभु की इच्छा घर में गए उनकी इच्छा पूर्ति करी फिर आकाशन करो साय का संध्या वंदना कर आपने करके करके सोची कि को को मैंने क्या को को वचन नहीं माना इतने कर कैसे संतान कश्यप कश्यप जब वह आके तो जो आए, सब अपने सारे नित्य नियम पूरी करके जाओ उठो तो प्रणाम तो करो क्या बात है मैं बात तो मेरे तो तो मेरे बात पूछना कैसे कैसे हो? तेरे और और जब जब हमने कि कोई नहीं मानी, तो ज्यादा तो लो, तो बढ़ जाएंगे तुम्हारे बालक को खत्म कर ये बात तो कह दी तो दीदी बड़े खुश हो कि देखो हमारे बालक कितना तेजस्वी होगा और ब्राह्मण की साफ से लड़ाई से महत्व देने कहाँ पर में तो सरकार भगवान की कलकमा में इनकी मृत्यु होगा ये तो बड़ा खुशी की बात है बड़ा आनंद की बात है तब तो देखो अब तो तू जैसे भगवान की मजाज दे रही हमको भी मजाज दे भोलेनाथ जी मर जाए इसीलिए और सारे चराचर जगत में जै भी जन है सब उनको करेंगे तब वो भी तो श्रम बड़ा श्रमणी सोचने लगी कि मेरी बेटा देवताओं की बैरी पैदा होगी और कहूँ हो जाए तो जब चलो फिर मेरी क्या फायदा पड़ेगा तो मैं भी अपनी तपस्वी हूँ तो ऐसा बे, बेटा जन्म जन्म दूंगा कि कोई भी देवता अवश्य से मारे कोई ऐसे सोच के उस बालक को सौ वर्ष तक पेट में रखना एक दिना दो दिना ऐसा उनको तो जो शक्ति भी था जब छोड़े तो पति ने बोले क्या तू उनको धरती में आने नहीं देगी तो बोले अब निकाल जब से बालक को जन्म दिया तो जोड़ा बालक का दो हिरण्य को और हिरण्य जैसे दोनों पैदा हो गए तो एकदम मुकुट लग रहे किस्त्र शस्त्र भरा हुआ ढाल तलवार है और वज्र के साथ शरीर है और लेते ही उनको सीर जा के आकाश में छुप रहे धरती लगी, ठीक है अब क्या देवराज इंद्र के सिंहासन छोड़ वो आराम से बैठ जाओ अरे झर नहीं चलो हम तो गर्भ रह क्योंकि तो गर्भ को जो तेज है ये एकदम तो बोले भाई ये क्या हो सब देवता लोग व्याकुल होकर बोले भाई चलो विष्णु भगवान से स्थान लो विष्णु भगवान के समीप सब देवता पहुँचा जब जा रहे कैसे सुंदर देखे नहीं ब्रह्मा जय पास गए ब्रह्माद से ज्यादा बोले प्रभु ऐसे ऐसे दीप्ति के गर्भ को तेज के बारे में हम शरणा ले नहीं पाते कोई बात नहीं देखो जी तुम सबको सब को अग्रज तुम सब को बड़भा भगवान विष्णु के अरण्य हस्ता है तो इन्होंने एक समय मन में विचार किया कि अपनी उपासक उपास्य, श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन करूँगा तो चलो गोलकुंठ में जाकर उनको तो दर्शन कर आऊंगा चार्य ऋषि चल दी तुम लोगों को मालूम नहीं देवताओं के समझा लें ब्रह्मां जब जाए तो पहले तो कुबेर की पूरी की शोभा देखा अलग नंदा गंगा की शोभा देखा फिर आगे जब बैकुंठपुर में गए तो चारो दिशा कितनी सुंदर सुगंधि पुष्पति बन है कितनी लता पता खिला हुआ है कितनी मधुर झंकार हो रही, भमर भुंजन कर रहे मोह नित्य कर रहे और कितनी गाना हो रही कितनी वर्णा हो रही चार दिशा आनंद को कोई सीमा नहीं किसी के हुआ किसी के मन में कोई चींता बोल के नाम नहीं आनंद में स्थान सब आनंद में डुबार सब ऐसा इधर जो है जब चलते चलते एक दरवाजे को पार हो भगवान ने यह नियम बना रखा के ब्राह्मण <coughs> और अत्युत तो संत इनके लिए कोई रोकना नहीं इनको लिए तो जा रहे तो अवैध तो क्या विचार में सब सोहा देखते देखते जा रहे हैं इधर जाए बजाय भगवान विष्णु विराजमान है उसके सामने दरवाजे में जाए बुजाए गुप ग के आराम से बैठ हुए हैं इससे दो चार दिन पहले ऐसी घटना हुई कि लक्ष्मी जी महारानी अपनी पति विष्णु भगवान को समझ जाए जाओ दरवाजे में खड़े हैं अरे क्यों कहा जाओगी पति देव को कहा जाऊ नहीं नहीं इस समय विश्राम कर विश्राम के समय कोई नहीं जा सकती तो सकते मेरे भी दरवाजा रुका हुआ था इस समय विश्राम कर कैसे जाओगी एक ने बोले भाई पूर्व बात ये तो लक्ष्मी नारायण है अमसा ऋषि है लक्ष्मी जी चंद्र जाकर चुपचाप जमीन में बैठ के भगवान बोले कह देवी क्या बात है मेरे प्रभु आज मेरे मन बहुत दुखी है क्यों कि आपको समीप आने में आप दाल रख दिया मुझको भी रोक रहे हैं तो फिर मैं आपके शरीर का कैसे हूं कैसे हो बोले ऐसे ऐसी बात बोला कोई बात नहीं इसका भी शासन नहीं करूंगा लक्ष्मी नारायण की बात तो ठीक है लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे उनको चरण सेवा करने वाली इधर लक्ष्मी जी चरण सेवा कर लंबी सास लिखी लक्ष्मी जी धोरी की तो मन में बड़ा दुख दुख हो हो लंबी लंबी लेती लेता है है है है तो तो तो तो आप को कौन सा या को कमी अगर को कमी हो, तो नहीं। तो को कमी नहीं नहीं अगर बताओ मैं अपने सुधारूंगा तेरे पर छोड़ जा तो बोलना तो सुन क्या देखो मेरी भुजा में कितना ताकत है ये मुझे अंदाज नहीं लग अगर कोई मेरी बराबर हो तो उससे कुश्ती करके ताकत का वहन करके या कोई मुझसे बड़ा हो तो उसमें टकराव ले सुनो तो हम मिलने लगा तो इससे मुझे जो है लोग तो पूर्ण कहता है अब मैं तो अपूर्ण ये दोनों में बात हो गई अरे तुम्हें दरवाजे में सुन लें सुनते बोले प्रभु ऐसे कृपा करो कि हम जिससे मैं आपको बीरस का सन कराऊंगा ऐसे जय विजय प्रार्थना कर रहे करके बैठे और उसी समय सनक सनंदर सनातन सनक कुमार दरबार में आ गए है जा रहा है नंगे और नंगे आगे यहां से और भीतर जाना चाहते चार पांच के बालक है पच्च वर्ष मेरे और शिव जिसे भी बड़ा है तो चल तो तो में खड़ा हो गए देखो हमने तो बेल बेल प्रणी तो बेल में लिखा हुआ है भगवान ने अच्छु गोत्र ब्राह्मण को दे है। तो तुम अपने स्वामी हाँ तो के वचन भी नहीं मानते हो और हम जैसे ब्राह्मण को तुम जो है क्या कर सकते हो तुम तुम जैसे ईश्वर को के तोड़ करते, करते इसलिए श्राप देवी तुम्हारा रिक्छा करो रिक्चा करो पर आप तो धर्म से बांध निकाल दिया निकल गया लुटेगी इसका कोई लुटाई नहीं सकता <laughs> तो इधर रोजा लगा इधर भगवान बोले अरे लक्ष्मी रहा दरबार तो तो में लड़ाई हो गई तो टीकाकार कहते हैं मैं भगवान तो बड़े बेरोपू हैं क्यों कि जहा लड़ाई हो वो अपने घरवाली के कहकर कोई जाए ये तो लोगों को काम है मगर मतलब नहीं भगवान बड़े हसी मतलब आपने क्या सोचा कि जब बच्चा रोट जा तो बाप से रो कितनी भी पुचकारे बाप से राजी ना हो बाप से क्रोध ना जाए और मैया तो हम आ बोल न बोझ में ले तो एकदम बालक साहब भूल जाए तो जो हमसे नहीं साधे ऋषि लक्ष्मी जी न्याय को सुझानेगी इसीलिए काम निकाले तो आप तो ऐसे कर दो लक्ष्मी नारायण जुलू सामने खड़ा हो गए तो उनके चरणारिंद ने चर प्रणाम किया और प्रणाम करके बार बार देखते रहो देखते रहो बिंद निंज तुलसी मकरंद अंतर्गत सब संतंत्र अगर निराकार करने वाले परंतु सिर्फ हरि की स्व में भक्त प्रदत्त जो तुलसी की माला है पुष्प को माला है इसकी खुशबू में उनकी जो मन में निरंतर निराकर उपासना भा हाँ होकर के साकार की उपासना में सबको लालसा इतना सौंदर्य आकर्षण बोले भगवान हम आपके यहाँ आए आपके तो दर्शन के लिए पर आते ही हम बड़ा घोर किया कि आपको सर्वक को हम साथ दे चुका हो भगवान बोले भैया तुम्हारे अपराधने अपराधता हमारी है कैसे कि मानो कोई की सबक गलत व्यवहार करे तो उसको शांति की माना जाए जो तुम्हारी कियो इस हो इस जाये वो हमारी हुआ है इसलिए जो आप उचित हो हमको तो दंड दो और वो कहे जो आप उचित तो समझा दंड दो तेरे प्रभु आपका विद्या या सच बात है हमारे समझ में नहीं आती नहीं आप जैसा संतम से तो दिल ही कर तो कोई बात नहीं को दिया काम तो मुक्त होगा तुम्हें तीन जन्म एक जन्म में हिरण्यु होगा दूसरी जन्म में रावण कुंभोत्र होगा तीसरी जन्म में शिशुपा जन्म पुत्र कृष्ण का हाथ में इनको प्राण जाएगा तभी तीन जनों में साक्ष तो हो जाएगा ऐसे कह करके उनको पूजा हो कियो तो उजा करके विद्या में सम्सम तब रू चले गए भगवान बोले देखो हम समर्थवान हूँ ब्राह्मण तो साफ रोक सकता हूँ परंतु रोकने की लायक बात नहीं है इसलिए अब तुमको तो अशुभ में नहीं कहे करके वो अपनी तो जय ही के ही अंशी मैया के बर्थ में आए हैं जो हर कर तेज प्रभावित हो रहे चिंता वाली कोई बात नहीं है इसको विधान जयदीश्वर परमेश्वर परमात्मा ही करेंगे आप चिंता ना करो ब्रह्म को इस प्रकार कह कर विदा कर दुरुख महान इंडस्ट्री पैदा हुआ और पैदा होकर इंद्र को भगा करके इंद्रासन में हेर निर्दुर रह गए हेर नखों ने देखा कि आप तो सारे संसार हमारी मुट्ठी पे है हमारी भैया राजा हो गए और कौन हमारे संकट कर लेंगे देवता तो छिप गए अब मुझे तो यही काम करनी है कि हमारे भैया तो राज करें और कहा हमारी दानक पुल की बेस करने वाले एक विष्णु तो है और विष्णु को ढूंढ करके वाय खत्म कर दो तो फिर हमारी दानक से टक्कर लेने वाला संसार में कोई है ही नहीं ठीक साथ में संसार में कोई सेना नहीं है अकेले के कोई रात नहीं लिया पहले और हाथ में केवल एक गदा ले कर जल्द चलते चलते जहां जाए और कैसी गर्जना करे इनकी आवाज सुनते ही देवता देखकर देखकर कोई करो पहाड़े ऊपर में फिंग ले और फिर उसको हाथ में पकड़ ले और फिर कुछ पत्थर तो को चुप चुप बना लेना तेजस्वी अब कौन मिलने लगा क्या करे जो देखे जो तो देखे समुद्र में लहर भगवान है तो लहर तो तो जो है, तो जो तो के हो में समुद्र को जो लहर है घुसा तो देखे वरुण भगवान को बड़े दिल को सुंदर महल है वहां जाके घुस के भगवान हमने सुना है कि आपने किया राजने कर लिया और इसी सुन के मैं आपके पास आया हूँ और थोड़ा सा हमारी तुम्हारी पुष्टि हो जाए वरुण को प्रोत्ता है वरुण सोचा पर वरुण पर विचार कर सोचा कि इसका मौत ईश्वर के हाथ में है हम इससे दूधे तो हमारी होगी हमारी हार होगी ठीक नहीं। हार ठीक है भैया जब हम दुआए थे जब हम करो राजा लड़, अब तो हम हो राज और आप हम नजर आपसे हम क्या टक्कर ले सकता हूँ हम तो हार ही समझो हाँ अगर आप कभी विष्णु भगवान के सानिध्य में पहुंच तो जाए तो आपको चारे दिशा सौने करेंगे, सौने तो से से करेंगे। में तो सौ में सेवा करेंगे तो तो ने बोला क्या समझो कि हमारे हम भगवान के देश के देश के करेंगे अच्छा ठीक है कहा भैया हम क्या बताएंगे तुम ढूंढो ढूंढते ढूंढते मिल जाए अब हुआ से जब चलो चलते चलते लेकिन नारदी धरती को अपनी डाल में पकड़ करके धरती में गोला आकड़ करके लेके आ आसक्ति है उनके हाथ में यही गला है नारद जी बोले नारद जी मिला तो बोले वो विष्णु काम लेकर हमारे बाप ने ब्रह्मा ने झड़ की सृष्टि करके छोड़ के चंद्री तो तो <laughs> तो तो तब तो फिर गदा समार फिर और विष्णु भगवान बोलो ओ हो, हो आज तो मैंने जाल के सुअर देखा अरे जाल में भी सुर हुआ ऐसा तो आए ब्रह्मा ने और नेाना के धरती दिया है तू ले जा, जा नहीं सकते आज तेरे गिने के कोई तरीका नहीं है आज तो को मैं में भेजूंगा खूब किला बकर भगवान चल रहे भगवान की जो डाढ़ है धरती बोली भगवान आप कहा जा रहे हैं तो जा है। भगवान है? बोले देवी चिंता नो कुछ नहीं पीछे प्रभु हमको अपना देवी जहाँ सुंदर सुंदर नाच रहे जहाँ फूल की खुशबू चल रहा है जहा लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं ऐसी तो तो तो महाराज में है सब जो मुझे छोड़ कर। और भी कोई दूसरा धरती है क्या मेरे देवी धरती तो है परंतु प्रलय में तू तो चली जाती परंतु हमारे घर प्रलय में नष्ट नहीं होता है ये जो ब्रह्म है ये हमारा घर इसके आश्रय में तू को बदलूंगा बराहुरा तस्वीर फिर लाकर अपनी आधार शक्ति प्रयोग करके धरती को स्थिर कर दी हो भगवान फिर हाँ ठीक है हम भी ऐसे की तो भगवान ने बोले तो की कुत्ता ऐसे में भी कभी नहीं देखा सूर्य बोले हाँ ठीक है आज तू जो है हमको मारेगा कि हम, हम तुमको मारेंगे पता पड़ जाएगा जब जा ऐसे कहा बोला इतना सास कर सो so, को कर, और तो फिका, जैसे फिका बना दे देखा, जैसे बना देखा सभी जब उनको प्रयोग हो गया तो तो बड़ा क्रोध आया भगवान बोले कोई बात नहीं है। एक बार घुमा कर उठा अपनी फिर दुर्म में इतनी घमासान गुद्ध होने लगा गदा में प्रहार होते होते कितनी गदा थी गई इधर डिट्टी मैया की से बैठ गई दिट्टी मैया जान गई कि आज मेरी एक बात हो ऐसे सोच जान गई इधर क्या हुआ एक बार ऐसे समय आ गए कि हिर बे जो कर दी मैं देख दे हाथ से भी गदा नहीं खरीदी लज्जित हो गई फिर बोले अरे तूने हमसे कहा गा अब तू अपनी गला उठा चिंता नहीं फिर उन्होंने गगा उठा कर जैसे मारा तो उनके हाथ से गजा छिटक के कहा चले गए भगवान ने पकड़ लिया बोले ले ले युद्ध करने आया ले ले, ले।, ले। पकड़ हत्या सो लज्जित लज्जा के मारे उन्होंने गदा नहीं ले ली फल झाटूस ने त्रिशुल उठा लिया भगवान ने भी गए चक्र उठाएंगे खत्म कर देंगे अब सोचा के लोग अब कैसे करेंगे तो माया वर्षा कहाँ से आ रहे भूत आ रहे गांव से खून की वर्षा हो रहे गांव से मोबाज की वर्षा आ रही हती ऐसी जब वर्षा होने लगा तो भगवान ने फिर चक्र को तक किया सारी माया इस तब तो सारे देवता मुनि आज भगवान से प्रार्थना करो ब्रह्मा जी हे प्रभु ये अभिजीत नाम करके नक्षत्र आए इसी समय देवताओं को विजय बनाओ अगर ये मुहूर्त चले जाए तो आशुर मुहूर्त आ जाए फिर जितना मुश्किल पड़ेगा इस प्रकार जब ब्रह्मा ने कहा भगवान ब्राह्मे में ब्रह्मा को बात को अपनी स्वीकार करेंगे और फिर आपने कहा कि युद्ध होते होते जल देखे सुगैयी और तुशुल भी नष्ट हो गए और कुछ हत्या नहीं तो उन्होंने मुख का वंध करके और भगवान के छाती में जोर से आके गुस्सा मारा चिरंजन को भगवान ने इस दर्शन को राख करके वो आपकी जत्र ऐसी जगह को पकड़ करके ऐसी जोर से उनको तो धक्का मारी और एक जाता गार दी शिव चक्कर खा एक एकदम धरती में गिर गए और वाणी श्री गोविंद समाप्त हो गए गई है साधन अच्छा है या तो ब्रह्मां को तो आधा हो गए और निश्चिं भगवान ने तो नेत्र भी खत्म कर दिया या प्रकार सब देवता इनको प्रार्थना की तो सब देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके जैसे ब्रह्मा को नाथ से प्रभु प्रकट हुआ था उसी प्रकार जो है आपने अंतर होते चले आज की कथा की पसंद है संवाद और देवभूति पपि संवाद फिर ध्रुवजी महाराज की चरित्र ये सब की चरित्र की कृपा हमें से आप लोग आरामद अशांत है